वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंद नंदे राधि का चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदावन मनोहर वंचाकल्पतुवश्य पासी व्यवच पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यकी तमहंगे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वैकेशवश्भ भक्ति पदेवी सत्व नमो नमः नारायणं नमस्कृत नर चरोतम देवी सरस्वती वैश्व तो जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति प्रमदा को जगोदर धैय सदा पिभवनमोह तीथास्प भीरचि शरण्यम भीताति हम पुनत बाल भवदीप वंदे महापुरुषते चरण स्तक्ता दुस्त सुजक्ष्मीम धर्मीठ अर्ज वचसा वंदे महापुरशते चरण यनखचंदम छटाया विस्फुित किवधर्शी पूर्णनुरागर सुसागर सारूर्ति चाराधिका मि कृपा कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद्रियाद्वैत गाधर शिव वसदी गौर गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण <laughs> कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे प्रणम श्री गुरु भूयो श्री कृष्ण करुणारणम लोकनाथम जगच्चु श्रीसुख तमुवासये तमादेव पुषो पुराण तमालवर्णम सेवता अपार भगवतो भे बागी सजस्व बागस्वदने लक्ष्मीजस्व चक्ष जस्ते हृदय संवीर तंग सिंह महाम्बजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम स्न अद्दैव मनमे अद्वन हंसो प्राण प्रयाणसमी कौफवात कंचावरोधन विधौ भजनम कुतोस्ते भजन कुतोस्ते किदीय मनमे अदन हंस प्राण काफबात कफवात कंठावरुदनं विध भजनं कुतोस्ते भजनं कुतोस्ते श्रीशिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती स्वामी ठाकुर पहपा जी ने बताएं जब तक बद्ध जीवों का जो भावना है आशा इच्छा है भगवान गुरु वैष्णवों का इच्छा का साथ सम्मिलित ना हो जाए तब तब उसका जिंदगी में कभी भी शांति बोल के कुछ नहीं आता जब अपना इच्छा भगवान गुरु वैष्णवों का इच्छा का साथ मिल जाए तभी वास्तव रूप में बद्ध जीवों का अंदर में आनंद होता है शांति आता है वास्तव शांति जिसको बोलता है उसका पहले कभी भी शांति बोल के कोई चीज उसका दिल में आता नहीं सिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपात इस जगत में जितना आचार जो आज तक आविर्भाव हुआ है यहाँ तक कि रामानुजाचार्य जी माताचार्य जी निबार्क जी से लेकर बल्लवाचार्य जी जितना सारे आचार जो आविर्भव हुआ है इन सब का अवदान तो ये कहने का लायक नहीं एकदम भगवान ने भेजा है उन लोगों को सब भगवान का अपना आदमी देखो तो रामानुजाचा जो कौन है विचार करके देखो विष्णु स्वामी कौन है माताचा जो कौन है साक्षात वायुदेव का अवतार हनुमान जी का तो कोई ऑर्डिनरी नहीं है साधारण नहीं है फिर भी फिर भी हम वृंदावन में चिल्ला चिल्ला करिए सिद्धांत तो कहते चिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जैसा आचार्य इनका सिद्धांत तो, आज तक पृथ्वी का इतिहास में आज किसी ने समझ नहीं पाए देखा नहीं जैसे राधा रानी आने से जो विचार प्रस्तुत करते वही विचार को सिलभ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहते हैं अपना सिद्धांतो अपना लेखनी जो कुछ भी है अपना सेवा सब कुछ में यही भाव है प्रभुपाद जी राधा रानी का नयन जो है नयन में जो मणि है नयन का मणि क्या करता है नयन का मणि जगत का जितना सारे दर्शन अब करते हो दर्शन करने में मनी सहायक होता है ये नयन मणि मंजरी चलो पौपा पोपा जी ने जब जब वृंदावन में राधा कुंड का किनारे में जाते थे नियम था पोपा जी सबको को आदेश करते थे राधा जो राधा कुंडो राधा रानी एक वस्तु है राधा रानी और राधा कुंड अलग नहीं है इसलिए राधा कुंड में अपना गंदा पैर डालने का कोशिश मत करो अब ये बोलने जाए तो उसको लड़ाई हो जाएगा सब बोलते हैं आप पागल हो गया क्या सब लिखा है सब जगह लिखा है राधा कुंड में स्नान करो आप पागल हो गया आपका दिमाग खराब हो गया सचमुच दिमाग खराब हो गया हमारा दिमाग खराब ही हो गया क्योंकि जगत का आदमी ये सूक्ष्म सिद्धांतों तक पहुंच नहीं पाएगा बद्ध जीव यहां से यहां से लैट्रिन बदतुम यहां से लैट्रिन बुम तक टट्टी पेशा तक देख सकता है बद्ध जीव इसका बाहर उसका कोई दुनिया है नहीं वो जाने ही नहीं क्या है क्या है यही है आज जो तिथि है इसका बारे में पहले थोड़ा कुछ बता दे उसका बाद भगवत की प्रसंग में जाए तो अच्छा है क्योंकि चिंता रहता है इस बारे में चर्चा करें अपरागित जगत का विषय है हम चैतन्य में तो चैतन्य मितु से पहले भी बताए थे अपराकृत विषय नहीं प्राकृतिक अपराकृत विषय नहीं ही प्राकृतिक अपरागित वस्तु कभी प्राकृत अवस्था में अनुभव नहीं होता है संभव नहीं आज महाराज श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड उसकी आज प्रकट है रात को देखोगे लाखों आदमी लड़ाई करेंगे तुम्हारा पहले हम नहाएंगे मुक्का मुक्की हो जाएगा हे कितना दिन माड़ा भी जाता है ऐसा हालात ये दूषित दुर्गंध ये शरीर है रक्त मांसो कप वायु जिसका श्लोक पहले ही बताया था ये अनुभव हो जाए तो कृष्ण भजन का लिए इच्छा होगा जैसे कुंती देवी देकर बार बार ठाकुर जी को बताते ठाकुर जी बोलते तो आप तो चिंता क्या है आप तो चिंता समझ समाधान हो गया आप हमको जाने दो बोले महाराज आज तो अभी समस्या तो असली समस्या आज शुरू हुआ है बोले बोले असली समस्या तो आज शुरू हुआ है आज समझ कैसे बात बोले आप जब तो चले जाओगे तो आपका तो दर्शन नहीं होगा जब तक हमारा मुसीबतें आते रहे तो आपका दर्शन होते रहे वनवास का कृष्णात जोदुगृह आग लगाने का प्रसंग जो भी हो जहाँ मृदे मृदे अथ संग्राम में जितना बड़े बड़े रथास तो, रोथी महारथी है उसका और सबसे तो आप ही बचाए थे अब हम चाहते हैं कि मुसीबत आते रहें उसमें क्या होगा आपका स्मृति बने रहेगा जन्म लाभ पुंसाम अंतिमे नारायण स्त्रुति अंतिमे कृष्ण स्त्रुति एक ही बात ये मनुष्य जन्म का स्वार्थक है अंतिम में जब जाओगे जगत जाना तो पड़ेगा ही ये तो हमारा साप नहीं है अब बोलेगा हमारा सांप दिया है जाना हम तो साप नहीं जाना पड़ेगा जब जाओगे तब अगर भरपूर स्थिति रहेगा भगवान का तो दुनिया का स्थिति रहने से मुश्किल हो अभी से तैयारी हो जाओ समय नहीं है जब नित्यानंद प्रभु आप लोगों का पैर छो सकता है पाये धोरी मिन्नत करी तो हम कहाँ कहाँ हम भी पैर पकड़ सकता है। तित्तु को सीमा बढ़ते तो जीवात्मा का मंगल हो जाए वो लोग सुधर जाए उसका चिंतन सुधर जाए सारे अभिमान चले जाए मेरा इच्छा है और कुछ नहीं प्राप्ति का इच्छा कुछ नहीं है आज श्री राधा रानी का जो कुंड है उसको राधा रानी का साथ समान कुंड अलग नहीं, नहीं है पद्म आदि विभिन्न जाएगा सब विष्णुपुराण विभिन्न जगह प्रमाण है जो भी है ये जो प्रकट प्रकट होती थी, थी इसमें हमारा क्या लाभ है हमारा पकड़ है तो है क्या लाभ है महाराज ये कुंड अगर प्रकट नहीं होता तो पूरा ये शैम कुंड राधा कुंड जो भी है ये सब जो प्रकट नहीं होता तब तो ये गौड़ी वैष्णव समाज का क्या वैल्यू था सब अंधेरा में रह जाता तमाम दुनिया गौड़ी वैष्णव लोगों का ऊपर आभारी है दंडवत करते क्यों जितना सारे वृंदावन में जाके बैठते हैं भजन करते किसके लिए सब गौरी वैष्णव के लिए अब हमको ऐसा आचरण करना है हमको ऐसा सिद्धांत तो, हमको ऐसा सम रास्ते पर चलना है ताकि पूरा दुनिया हमारा सम्प्रदाय को दंडवत करे हम ऐसा काम नहीं करेंगे हमारा सोसाइटी में जैसे बाहर का लोग घी करे ये विकार कहाँ का आया है ऐसा ना कहे बहुत इज्जतदार संप्रदाय है, संप्रदा है। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात् पर अखिलेश्वर और ये जानकारी होना चाहिए कि ब्रजेज ब्रजों का जो महिमा है और प्रेम और असिमा जगते जाना तो के ब्रजर महिमा और प्रेम रसोसीमा जगते जाना तो क्यों कीर्तन किया कीर्तन है किया है कभी किया नहीं सारे कीर्तन है जब गौरंग महाप्रभु नहीं आते पड़ा पर अखिलेश्वर कृष्ण गौर रूप पकड़ करके नहीं आते तो कौन दिखाते सारे तीर्थ लुप्त हो गया था लुप्त हो गया था किसी को पता नहीं था कहा श्याम कुंड कहा कौन जाने महाराज ये गिरी गोवर्धन है तो वो तो है ही है उसको तो छुपाया नहीं जाए वो तो है ही बाकी सारे तीर्थ जो है लुप्त सब लुप्त हो गया था अब गौरंग महाप्रभु जब हम वृंदावन जाएंगे हमको अनुमति दो सर्वभमो ये सब आप मिलकर अनुमति दो अरे भगवान अनुमति मांगते भक्तों का आप हमको कृपा करके अनुमति दो कि वृंदावन दर्शन हो जाए यही तो शिक्षा है निज भजन मोद्राम पदिश अपना भजन क्या है कैसे करना है सारे चैतन्य तो हम आपको बता के ग लेकिन देखे कौन टाइम कहाँ है समय नहीं है ये सब देखने का स्व दिव्युधाम निज भजन मुद्राम उपदिशन सचैतन किंग में पुनरपिधीश्वर यदम कब ये चैतन्य वहां का चरण कमल फिर दर्शन को चोर हो कब जो अपना आचरण के द्वारा अपना भाव के द्वारा अपना लीला के द्वारा हर वक्त इस जगत में एक प्रमाण छोड़ के गए हैं कि देखो कृष्ण भजन करना है तो ऐसे करो प्रभु कहते हैं यदि तुम्हार सभाकार प्रीति थाके हमार पुति हमारा पति अगर तुम लोगों का प्यार है तो कृष्ण छोड़कर कुछ नहीं बोलना कभी भी कहाँ जाओ कहाँ रहो जही भी रहो हर वक्त कृष्णो बोलना ना और कोई दूसरा कुछ बोलना हमारा कृष्णदास बाबाजी महाराज होते आप देखे कि नहीं अब देखे नहीं कृष्णदास बाबाजी महाराज जो पुराने आदमी देखे हैं उनका साथ उनका पास अगर आगे आए के कोई कोई अगर शिकायत करते महाराज ये इसने ऐसा किया ऐसा करके बोलने आते थे तो महाराज जी बोलते थे बाबा कथा तो एक ही है हरे कृष्ण और दूसरा कोई तो कथा है ही नहीं दुनिया में तुम कहाँ से इतना कथा पैदा किया सिला भक्ति तो माधव गोस्वी महाराज का साथ रहे मेरा गुरु जी का साथ रहे सिला भक्ति चित्तु गोसा महाराज के पास साथ भी रहे और फिर उसके बाद नंद में जाके भजन किए अंतिम समय में और छोड़ दिए ये सब महात्मा लोगों का साथ किसी का संग हुआ होता तो उसका पागलपंथ ही सब बंद हो जाता सारे पागलपंथ समाप्त फिर भी होता नहीं क्या किया जाए अभिमान मनुष्य का ऐसा है कि किसी भी हालत से जाने वाला नहीं है उसको बंधन करके रखेगा जगत में छोड़ेगा नहीं जो भी है चौथन महाप्रभु जब वृंदावन दर्शन करने के लिए गए थे तो वहाँ जाने का बाद द्वादश वन भ्रमण की आ प्रेम का वो सब सुनने का लायक है एक एक करके विचार सुनो तो महाराज दिल में जितना गंदगी है सब निकल जाए और फिर आते आते वहाँ जहाँ आप लोग राधा कुंड बोल के जाते हो उसी जगह पहुँचे उस जगह का नाम है गांव का नाम है आरिठ गांव आरिठ गांव ये आरिठ गांव में जाकर बरात पर अखिलेश्वर भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गांव वाले के पूछे अंतर्जमित है सब तो जानते अनंत ब्रह्मांड में कोने कोने कहा क्या हो रहा है एट द सेम टाइम एक ही समय भगवान जानता है ये नहीं तो ये चिंता करके बोले वहाँ क्या हुआ था प, बाकी चिंता ऐसा नहीं साइमल्टेनियसली एट ए टाइम अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान तो हमारा चिंता का क्या है हमारा चिंता क्या कुछ है आप तो सम नहीं है तो हम बोलते हैं हमको वो हमको पैसा देता है वो हमको रखा करता है महाराज उसका बात तो सुनना पड़ेगा किश्नो मोरे राखे पाले सरवो ये जो विचार है जब तक ये विचार नहीं आएगा उसको तैगी बनने का कोई अधिकार नहीं है यह बनने का बिल्कुल कभी अधिकार नहीं है जब तक उसको पूर्ण विश्वास है हम घर से छो, घर छोड़ आए हैं तो हमारा कभी भी खाना बन नहीं हुआ हमको खाना दिया वो अच्छा खाना मिला हम चाहते नहीं हैं ले जा ले जाओ जोर जबरदस्त खाना देखने से हमको अच्छा नहीं लगता भगवान करे हमारा खाना बोल के कोई चीज़ अगर नहीं रहता हमारा ज़िंदगी में अच्छा होता लेकिन क्या करे शरीर है अच्छा नहीं लगता प्रसाद का सम्मान थोड़ा करना पड़ता है जो भी है जो ये विश्वास जब तक ना हो जाए परिपूर्ण तब तक साहस नहीं पैदा हुआ तब तक आपका अंदर में कभी साहस पैदा नहीं होगा जब कृष्णों में कृष्णों में आत्मसंपन्न हो जाए कोई आपका सा चैलेंज करे झूठा इल्जाम दे तो आपका दिल ऐसा आंख का माफिक जलेगा वो जो आएगा वो जल जाएगा ऐसा विश्वास ऐसा साहस है क्यों उसका तो पूर्ण विश्वास है कृष्ण वो जो कराता है ठाकुर जी कराता है वो जानते हैं उसका कोई अपना मनमानी कुछ नहीं करता जो अपना भाव जो है अपना इच्छा जो है गुरु वैष्णव भगवानों का साथ हमारा भावना मिल जाए तब तो हम सुखी बनेंगे उसका पहले जितना भी पैसा तुम्हारा है बगी जो कुछ भी है सुखी नहीं बना सकेगा यू कैन नॉट बिकम हैप्पी एग्जैक्ट हैप्पीनेस कैनॉट कम पैसा मदमी को पैसा पोजीशन, जितना सारे सम्मान ये आपको सुखी नहीं बना सके जो भी है <coughs> ये सब तो चैतन्यवा को दिखा दिया वह आरिट गाँव में जाके पूछे गाँव वालों को अच्छा यहाँ राधा कुंड सैम कुंड कहाँ है गाँव वाले बोले ये अवर कौन कहाँ से आए क्या है राधा कुंड शैम कुंड क्या है वो तो भूल गया क्योंकि राधाकुंड सैम कुंड था ही वो तो शास्त्रों नहीं पढ़ते भूल गया गोवर्धन है दिख रहा है गोवर्धन तो छुपाया नहीं जाता है लेकिन सब चुप गया जितना सारे हमारा जो स्कंद पुराण का महिमा आता है हम तो पा चर्चा किया नहीं समय नहीं मिला तो वहां देखते कैसे बजरनाम बजरोनाभ जो कृष्णो का पोता है दोता की पोता क्या है <laughs> इनके द्वारा साक्षात नारद जी सारे लुप्त तीत तो तो जितना सारे हैं सब दर्शन कराया चलो हमारा साथ सब दर्शन कर ये ब्रज की ये महिमा ये महिमा सब दिखाए और एक एक तत्व को प्रकट किए फिर उसके बाद एक तो लॉन्ग गैप चला गया ना बजुर्गू जाने का बाज इसी समय के अंदर सारे लुप्त तो हो गया था और फिर चैतन्य महापू आके क्या किए अपने तो वृंदावन दर्शन किए ही हैं और इसका साथ साथ बाद में जितना सारे गोस्वामी लोग सनातन रूप ये लोगों आशीर्वाद करके बताए जाओ सारे शास्त्रों का प्रमाण देख के कहाँ कौन तीर्थो था लुप्त तो हो गया सारे को उद्धार करो यहाँ तक कि विग्रह जो है सारे विग्रह जो है आपको आपको जानकारी शायद नहीं है बलोदेव बलोदेव हरिदेव गोपालदेव जो श्रीनाथ जी हैं ये सब बजरंग नाभों का प्रतिष्ठित है बलदेव जो है कहाँ हमारा बलदेव दाऊजी जी मंदिर हमारा जो गोकुल में जो मठ है चैचन्गौरिया मठ है उसके आगे वो जो बलराव जी हैं तापर बलदेव हरिदेव गोविंद देव और गोपाल देव सारे बजरनाथों के प्रतिष्ठा है बजरनाथ जी का प्रतिष्ठा है तो ये सब प्रतिष्ठा करा लेकिन वो कहाँ था लुप्त तो हो गया था ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारा ही तो प्रकट हुआ नहीं तो कौन जानते अब देखो गोविंद जी वो टीला में है अब गए वृंदावन में गए पुराना गोविंद मंदिर जो है ठहरे हुए हैं उसका ऊपर कितना मंजिल था सब तोड़ दिया वो कारण है उसको हम नहीं बताएंगे अब समय चला जाएगा भाई वो जो चला गया उसका बाद गोविंद जी को सब लेके जयपुर गया जो भी है जो छोड़ो सब बात वो जो उसको बोलता है गोमा टीला वो जो नीचे से ऊपर जाना पड़ता है गोमा टीला का अंदर में मिट्टी का अंदर गोविंद जी छुप गए थे और एक कोपीला गए बरसा करते थे एक नदी का क्या हालत है कहां से आता है ये रोज आ, कोई धार काटता नहीं अपने आप तो एक, ये रूप गोसाई बात के आपको बोला सपने में भी आया और फिर वो जगह जाके उसको प्रोकट किया कर, ऐसा करते सारे आप देखो माधव माधवंधपुरी बात का बात गोपाल जी पुकटीनाथ जी जो नाथों द्वार में आजकल है वो गौड़ी और वैष्णव का तो गौरी और वैष्णव सही तो पुकट हुआ है अब तो दूसरा संप्रदाय का हाथ में चला गया हमारा लापरवाही से अब ऐसे करते रहे तो सब जाएगा कुछ नहीं रहेगा बचेगा कुछ नहीं एकदम सब छोड़ के सिद्धांतों को पकड़ के रखो तो पूरा संप्रदाय ऊपर जाएगा सारे सबको का चरण में मेरा एक विनती दूसरा बिनती मेरे ये करते रहो तो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन आए वो एकदम ऐसा करके उठाएगा हाँ, हमारा हम भी है, है दुनिया का आदमी आके लात लगाएगा अब तो बोलेगा इसका क्या सिद्धांत तो है क्या आचरण है ये हम सहन नहीं करेंगे इसका पहले हमारा मौत हो जाए हम बार बार बोल रहा है एक ही बात जो भी है अब चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारा गोस्वामियों का प्रचेषा से सारे तत्थार वहाँ जो ब्रजवासी बोले महाराज ये क्या कहते हो राधा कुंड शैम कुंड क्या है तो चैतन्यवा सोचा अब क्या लुप्त तो हो गया आप ये लोग जानता नहीं तो धीरे से जाके दो धान की खेत बगल में एक में जाकर राधा कुंड का स्तभ करके ऐसा करके हाट उ करके पानी दिया और दूसरे में जाके भी शैम कुंडों का स्तभन करके पानी तो लोग बोले अरे महाराज ये राधा कुंड शैम कुंड फिर उसके बाद जाके गोस्वामी लोगों का इच्छा से बहुत सारे कहा कहानी है ये प्रकोट हुआ आज जो प्रकोट का कहानी हम कह रहे हैं ये ये प्रकोट नहीं पहला जो प्रकोट जो गोलक वृंदावन से आए ये सारे आए थे एक ही साथ जब गोलक वृंदावन से वृंदावन धाम आए तब तबका साथ ये गिरिराज गोवर्धन जमुना सारे हैं अब भागवत देखो देखो ये सारे लोग तर्क उठाता है महाराज अब तर्क छोड़ के कुछ नहीं है बोले धुबो महाराज को नारद जी कह रहे हैं ऐुबो महाराज महाराज को कह रहे हैं बेटा एक काम करो ऐ मधुबन जो है वहां जमुना नदी है वहाँ सुंदर जगह है वहां तुम चले जाओ और जमुना में नहा तुम हमारे पास आओ आप बोलोगे महाराज फालतू बात करते हो कहाँ जमुना है वहाँ बोलोगे नहीं जुमुना तो है नहीं लेकिन महाराज यकीन करो विश्वास करो जमुना का कई धारा था अब तो लुप्त तो हो गया तुमको धोखा देने के लिए अभी जितना अविश्वास करोगे गुरु वैष्णव में उतना ही अच्छा है ये माया देवी बोलता है जितना अविश्वास करे माया देवी का काम ही है जैसे कुंभकर्ण का स्त्री निद्रा देवी जब मार डाला स्वामी को तो बोले हम तुम्हारा अवस्था खराब कर देगा राम जी को बोले बोले क्या खराब करेगा बोले तुम्हारा कथा सुनने बैठेगा ना तो कथा सुनने बैठेगा हम जाके उसका आंखों में बैठ जाएगा तो नींद आएगा तो कथा सुबह के तुम्हारा धाम में ताला लगा देंगे लॉकआउट कर देंगे और <laughs> नींद देखो कथा सुनने वैट हो तो जितना सारे दुनिया का नींद नींद आता है।, है नहीं तो नींद नहीं आएगा नींद का गोली खाना पड़ता है लेकिन हरिकथा का ऐसा प्रभाव है वहां जाके वैटो नींद का गोली नहीं लगेगा ऐसे ही नींद आएगा ऐसा ही है माया देवी का प्रभाव तो है ये तो छोड़ने वाला नहीं है कभी भी कोई हमारा ये जो दुर्गा है माया देवी इसको काट कर इसको अपमान करके जा नहीं सकता इसलिए भक्ति बीन ठाकुर कीर्तन में लिखा है तुम्हारे लोंघिया कबे की कृष्ण पाए भक्तिबेन्द्र ठाकुर कीर्तन ने लिखा है कुलो देवी जोगो माया मोरे कि पाकोरी अवर सन्वरी वे तुम्हें विश्व दोरी देवी बोलकर अपमान मत करो आप अगर वैष्णवी देवी चिंता करके सेवा करोगे विचार सिद्धांत तो है लेकिन सब डर जाते वैष्णवी देवी ख्याल करके पूजा करो वैष्णवी देवी जाते नहीं वैष्णवी देवी हम थोड़ी छाया देवी का पूजा करते हैं वैष्णवी देवी को हम तो हर वक्त माँ को प्यार करते हैं बहुत प्यार करते तो इसमें क्या खराबी है सिद्धांत तो है कौन नहीं किया बोलो अब देखो माधव बिंदु का बात गोपाल जी पुकोटी गोविंद जी सब हमारा रूप गोसाई पाद के पास और मदन मोहन जी हमारा सनातन गोसाई के पास धीरे धीरे बहुत सारे हैं वो कहने गोपाल भट्ट गोसाई के पास राधा रमन जी लाल जी प्रकट हुए तो ऐसा करके अब जब ये सब राधा कुंड शैम कुंड जो है वो तब की समय हम भगवान जो ऊपर से धाम को भेज दिए उसके बाद लीला रचाने के लिए आए वो सताइस तम च्युत का बाद जो अट्ठाइस तो में चतुर्युग है इसमें आता है चैतन्य महाप्रभ इसका जो है ये चैतन्य महापु इसका पहले जो दापर युग आया इसमें कृष्ण महावा जिस कलि युग में इकहत्तर चतुर्युग में एक, एक मनांतर है इकत्तस चतुर्युग में है ना तो ये सब हिसाब है जिस कलिजुग में है? और चैतन्य महाप्रभु भगवान से कृष्ण आएंगे उसी जिस जिस कोलिकाल में चैतन महापु आएंगे इसका ठीक पहला जो दापर युग है उसमें जरूर कृष्ण आया कलिकाल में नहीं आते सब कलिकाल में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार चौदह मन्ंतर चेंज होता है उसमें सप्तम मणंतर इसका बीच में इसका सताइसतम चतुर्युग खत्म होने के बाद अट्ठाइसतम चतुर्युग चल रहे हैं उसमें जो आपका जो दापर युग आए उसमें भगवान से कृष्ण लीला करके चले जाएंगे उसका बाद ठीक कृष्ण महापू चैतन्य महापु, महापु आएंगे क्यों हमने आप पहले भी बोला कृष्णो लीला क्या वस्तु है दुनिया का आदमी लड़ाई करेगा बोले ये कृष्णों को ऐसा ऐसा किया तो उसको क्या माने हैं इसको समझाने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महापू बनकर आए हैं जो भी हैं उस समय में जो लीला चल रहा था उधर एकदा क्या हुआ वहाँ बहुत सारे ओसुर वसुर आते थे बदसासुर ये असुर बहुत सारे ओसुर आते थे तो अरिष्टास को कृष्णों ने वध किया था उस समय राधा रानी और सहेली सब मजा करके कहीं को आज से कृष्णों का मुख नहीं देखना उसका सा बात नहीं करना बोले क्या बात है हमने क्या अपराध किया बोलो बड़ा भरी अपराध किया तुमने तुमने जो गौ रूपी उसको मार डाला गौ रूप धारण करके आया था बोले था महाराज हमारा तो था क्या प्राश्चित तो कुछ बताओ कोई रास्ता बताओ रास्ता एक ही है सारे दुनिया का तीर्थ जितना है सारे तुम जाओ जाके सारे तीर्थों में नहाकर फिर आओ उसका बाद हम विचार करेंगे तुम पवित्र हुआ कि नहीं तो कृष्ण भगत में वाला देवी हमको कहाँ जाने का तो दरकार है नहीं कृष्ण के चरण में तो सारे तीर्थ अनंत मंड का कृष्ण ने तो बोला ठीक है अगर हम यही सब तीतों को बुलाए या स्नान करें तो इसमें क्या सुख क्या कौन जाए फिर घूमने फिरने तो ये अपना प्राशनी अपना जो पैर का जो गुराली है टो इसके द्वारा एक धक्का लगा इसके द्वारा एक गर्त हो गया इसके बाद एक दीघी हो गया था अब आदमी लोग तो विश्वास नहीं करे अरे महाराज जो पल पल में अविश्वास है जो भगवान ऐसा करके नाखून के ऊपर गोवर्धन के धारण कर सकता है अनंत तो ब्रह्मांडों का ऐसा तूरी देकर चलाता है जो मुस्लिम को भी आपका तो विश्वास नहीं हो मुस्लिम को भी कितन करता है नजरुल इस्लाम का नाम सुना होगा बंगला में इतना बड़ा कवि हुआ था रविंद्रनाथ नाथ ठाकुर डरते थे उसको इतना उसका ताकत है लिखनी में है, मुस्लिम है लेकिन कृष्ण का एक एक लीला ऐसा लिखा है पागल वन जाऊ बोले महाराज भजन करता था नहीं भजन करता था लेकिन इसका स्फूर्ति होता था कैसे कौन जाने ये बी सोलो ये विराट शिशु आन मने खेली छो ये आनंद ब्रह्मांडों को लेकर हे विराट शिशु गोपाल तुम कैसे खेल रहे हो ये लिखा है कहां से लिखा अनुभव नहीं हुआ कृष्ण कृष्ण लीला का बहुत सारे लिखे हैं तो देखो हमारा विश्वास नहीं भगवान ने अपना पैर से थोड़ा गर्त किया इसमें अविश्वास होता है क्यों वो अपना बड़ा बड़ी समझते हैं तो इसमें दीघे हो गए अब राधा रानी कहते हैं कि वो तो पानी तो नहीं है तो घर तो तो ऐसे ही हो गया बोले पानी ला देंगे कोई चिंता नहीं सारे तित्तों को आह्वान किए सारे तत्थ आकर उसमें पानी परिचय देते हम अमुख तित्त है हम अमुख तित्त है हम अमुख तित्व ऐसा करके पूरा गोथा लगा है उसमें पानी आ गया और राधा रानी को लाद विश्वास हुआ सारे पानी आया ना वो तो आया तो है तभी तो इधर नहाए हम नहा बढ़ा नहा नहा लिया तो राधा रानी विचार किए सहली में मतलब वो तो एक तो कुंडो बनना है तो हम लोग भी बनना है एक तो और कंगी कं, कंगना है ना उससे चूड़िए पहनते कंगी के द्वारा कंगी नहीं कंगी तो एक चूननी है कंगन कंगन के द्वारा इधर खनन किए सारे को उपयोग उसके बाद तो कुंडो हो गया कुंड हो होने के बाद तो पानी नहीं है तो श्याम सुंदर बोले देवी पानी तो नहीं है तो पानी इधर से दे दे ना नाना ना, वो पानी नहीं चाहिए वो पानी गंदगी है उसमें तुम तु, तु, तुम तो नाहे हो ब्रह्महत्या का सारे पाप गया <laughs> ऐसा बोला मजा करते करते फिर अंतिम में धीरे धीरे वो तो मजा था फिर बाद में श्याम कुंड से पानी धीरे धीरे सारे राधा कुंड में गए और सारे जैसे राधा श्याम जी का मिलन हुआ ऐसा कहने के आज ही रात बारह बजे कितना मिनट जो है आज ये तिथि है उस तिथि में प्रकट हुआ था अब ये सब विश्वास का विषय नहीं होगा आप लोगों का कि समय हुआ था सारा दिन रात लीला चलते थे सारा दिन रात ऐसा लीला बंद नहीं था अब विश्वास नहीं करे क्या करे आज ये राधा कुंड प्रकट हुआ तब ये राधा कुंड हमको तो राधा रानी दर्शन नहीं देंगे कैसे देंगे अब भजन करें फिर बाद में अगर दे अंतिम समय में तो राधा कुंड में जाओ तो गुरुजी का साथ सिला भक्ति प्रनोदूर्वी के स्वयं महाराज का साथ तो देखोगे राधा कुंड किसको बोलता है तो वो उसका पहचान किसी संत महात्मा पास जाओ एक साथ जाओ तो आपको पता चलेगा अकले आप एसी का टिकट बना लोगे और जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा वहां जाके जब संत महात्मा का साथ एक साथ जाओ तो इसका जो अनुभव है इस अनुभव आपके अंदर में डाल दें तब तो पता चलेगा ये सैमकुंड है राधा कुंड है ये कुसुम सरोवर है क्या है तब तो पता चलेगा मानसी गंगा है अकेला जाने से दर्शन नहीं होता पानी दर्शन होगा ये दर्शन होगा उचित नहीं है जो भी है ये बहुत विशेष स्थिति है अब राधा का किनारे में जो सब मध्यान्हकालीन लीला है आप तो गाते ही हो मैं भला मना करने वाला कौन हूँ ये तो होता ही है इसमें मध्यान्हीन लीला में आप पढ़ते हो ना राधा कुंडे सुमीन हो निकार आदि विभूषण होलो वामक मुग्ध भाव लीला <laughs> क्या ऊंचा विचार है ये सब चिंता करने जाते तो मस्तक घुरनी हो जाता है बड़ा ऊंचा विचार है ये सब में एकदम थोड़ा झलक लगा तो बस उल्टा हो जाएगा तो सत्यनाश बाप दे बाप बड़ा ऊंचा लीला है जो भी है काल विचार करते करते हम लोग आए थे श्रीमद भागवत जी महापुराण का जो श्लोक दे के शुरू किया है उसका थोड़ा अनुभव हो जाए जे कवि कितना जोर से चिल्ला चिल्ला कर अंतिम समय में ठाकुर जी को बुला रहे हे ठाकुर किनो तदीय पाद पंकजो पंजरांते अदमन में विशतिराज हंसो प्राण प्रयान समय कौपात पित्वी कंठावरोधनम विधु भजनम कुतोस्ते भजनम कुतोस्ते भजन कैसे होगा पूरा जिंदगी तो भजन नहीं किया अब अंतिम समय जब कफ आ गया पित्त तो आ गया और आंखों में कुछ नहीं देखता पड़े हुए हैं इसी समय में क्या भगवान का नाम होगा हरि नाम का माला होगा कभी नहीं हो सकता जैसा भजन करोगे वैसा फल जरूर मिलेगा ये तैयार करके रखना बिल्कुल भगवान का जो बाधा है जे यथाम प्रपदन तेतांग तथे व भजामिया ये झूठा नहीं है कलकत्ता में एक रामानुज रामानुज संप, संप्रदाय का निम्बार को संप्रदाय का हम भूल गया याद नहीं उसी संप्रदाय का एक परिवार था तो परिवार दिखा लिया है उसमें जो बुढ़िया है वो बुढ़िया इतना भजन करती थी इतना भजन करती थी मत पूछो कलकत्ता में और वो पहले ही बोल के रखे पोता पोती सबको को, को दे अगर मेरा तबीयत खराब हो जाए और मेरा माला हमारा अंतिम समय आ जाए मेरा माला हाथ से छूट जाए तो इतना करना किसी जगह लेके नहीं जाना हॉस्पिटल किसी जगह नहीं जाना है हमको यहाँ जो तुलसी का बगीचा है यहाँ यहाँ मेरे को सुला देना और हरिनाम का माला को हमारा हाथ में दे देना बस ये दो काम करना भूलना नहीं सब कोई को बोल के रखे मेरा अंतिम समय कब आए कोई ठिकाना है नहीं और महाराज जो बोलना वही है समय आ गया अंतिम समय अपना शरीर चलता नहीं बेहोश हो गया और उसको लेके जैसे बोला चटाई बिछा दिया और उस वह तुलसी का सामने उसको सला दी और हरी का माला हाथ में दे दिए पूरा बेहोशी है कुछ याद नहीं है पूरा कोमा स्टेट में जब माला हाथ में आ गया तो माला चाका का मैं घूरना शुरू कर दिया महाराष्ट्र जी मेरा गुरु जी को देख अरे क्या बोलेंगे आपको भी अविश्वास कवा क्या बोलेंगे गुरु जी को जो अंतिम समय में देखे हैं एम्बुलेंस लेके आ रहे हैं तो गुरु जी का हाथ में हाथ में माला नहीं है ऐसे ऐसे चल रहा है ना तो पागल हो गया बोला तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा महापुरुष हम तो देखा नहीं कभी विश्वास रखो इसलिए भजन करो नाम में सब मिलेगा गुरु वैष्णव नाम भक्ति मिनोद ठाकुर जैसे प्रार्थना किया है वैष्णव विश्वास विद्धि हो खने खाने अवैष्णव विश्वास विद्धि हो खने खाने वो हमें बाँचा बे एटा मूर्खे विचार इस विचार से तो हमारा घर जाना अच्छा है हम बोलते हैं हम तो हमारा ओर गुस्सा हो जाता आदमी सब हम बोला तुम ये विचार लो मत जो हमको किसी ने बचाएगा जब बोला हुआ है जब तक हमारा कृष्ण को पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा जगदानंद पंडित प्रेमविवर तो पढ़ के देखना वहां क्या लिखा है, है। पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक तो कोई काम नहीं बनेगा घूमते रहोगे जो भी है यहां भजन जैसे करोगे उसका फल मिलेगा अंतिम समय में जीवों का क्या हालत होता है इस बारे में ये हमारा कोपिल जी महाराज देवाहुति देवी का पास बताए हैं सुंदर जो कैसे जीव अपना कर्मफल के अनुसार अपना कर्मफल के अनुसार बद्ध जीव घूमते घूमते घूमते घूमते कैसे कैसे एक एक झोनी में प्रवेश करता है और जब आदमी बन के जन्म लेना चाहता है तो मातृदर में प्रविष्ट होता है तो उसका बाद क्या होता है धीरे धीरे एक एक मास जाता है तो उसका नाक आदि हाथ पैर माथा पहले तो माथा होता है शरीर छोटा होता है उसके बाद धीरे धीरे सब शरीर का अंगो पतंग सब पुष्ट होता है छोबी देखे हो डॉक्टर का घर में जरूर और फिर उसका बाद जब उसका स्ति आ जाता है तब तो वो रोता है ठाकुर जी का पास गोस्वामियों ने विचार किया जी गोस्वामी हर जीवात्मा का सौभाग्य में ऐसा नहीं होता जब भगवान का दर्शन गर्भ में हर जीवात्मा का सौभाग्य में नहीं कोई कोई सौभाग्यवान लेकिन अब हरिकता होता है सब बोलते हैं सब जीवा जीवात्मा का दर्शन हर जीवात्मा का दर्शन नहीं होते तो जो भी है यहाँ जो है जब श्रुति आता है तो वो रोता है ठाकुर जी मेरे को ये कहाँ रखे हो ये जो मुंह ये, ये जो टट्टी पेशाब ये जो इसमें पड़े हुए हैं और कैसा सारे दुर्गंध है इसमें कब हमको इससे कब हमको मुक्त करोगे ऐसा ना प्रत्यन करते हैं जब हम मुक्त हो जाएंगे तो आपको भजन करेंगे लेकिन जब मुक्त हो जाता वायु का संचालन के द्वारा जब जन्म होने का समय होता है जो जन्म होता है तो जन्म होने का बाद क्या करता है वो सब भूल जाता है माया स्पर्श किया तो सारे भूल जाते हैं है? सारे भूल गया और फिर जैसे कि तैसे अब माया को भजन करने लगे बोला तो कृष्ण को भजन करेंगे तो कृष्ण का भजन तो किया नहीं और माया का भजन करना शुरू कर दिया गर्भवास के माफी महाराज इतना कष्ट किसी का ना हो गर्भवास में इतना कष्ट है अब फिर मरोगे फिर जन्मोगे किस योनी में जाओगे कोई ठिकाना नहीं है मुखा मिला तो हरि भजन कर लो मुखा मिला तो सिर्फ कीर्तन करने से होगा नहीं है? करो हरी का भजन प्यारे बोल के कीर्तन करने से होगा कि है सिर्फ कीर्तन करते हैं तो कैसे होगा करो हरी का भजन प्यारे उमरिया बीत जाते हैं ऐसा करके गाते हैं लेकिन अनुभव है जो कीर्तन करोगे वो अनुभव होना चाहिए किस लिए आए हो छलंग लगा के कीर्तन में पहले आओगे वही तो तुम्हारा सेवा है किस लिए आए हो कीर्तन करोगे कीर्तन जब ना करोगे तो भगवान कैसे संतुष्ट होगा हरी कथा सुनोगे नहीं कीर्तन करोगे नहीं वो भी हमारा कीर्तन अनुकीर्तन है अतः अनुगत्य के द्वारा विनम्रभाव तब तो हम कीर्तन हमारा जो हम अगर तीन भी नहीं हुआ है तो हमारा कभी भी हरिकथा वास्तव नहीं होगा इसमें मंगल नहीं होगा इससे चैतन्य महाप्रभु तीसरा श्लोक में बता दिया हरि हरिकीर्तनकारी का क्या क्वालिटी होना चाहिए क्या कंडीशन तीनाद भी सुनिश्चिन तररी अमानिना मानो दे कीर्तनयों सदा कीर्तनियो कीर्तन करने का पहले तुम्हारा ये सब क्वालिटी आना चाहिए नहीं तो कीर्तन होगा नहीं अंदर में अभिमान है तुमको कैसे कीर्तन होगा तुम तो गायक नहीं हो गायक लोग तो आएगा गा के चला जाएगा तुम तो गायक नहीं हो तो अनुकीर्तन तभी होता है जब हमारा अनुगत्व है विनम्रभाव है नहीं तो जितना भी अच्छा कीर्तन हो वो बाबा ठाकुर जी को रिझाने वाला नहीं है संतुष्ट कराने वाला नहीं है ऐसा करते करते जीवात्मा का कष्ट होता है और फिर ऐसे ही चलता है जन्म जन्म जीवात्मा का भटकते रहता है और ठाकुर जी ने बताए देखो हमारा ये जो माया है ये माया का द्वारा जीव का जो सत्यनाश हो जाता है उसका जो रियल सेल्फ है अनुभव है अंदर में जो जीवात्मा है उसका जो सारे सब खत्म हो जाता है जब स्त्री संग हो जाता है ये जगत में विषय संग हो जाता है तब क्या होता है महाराज भले महाराज तुम्हारा रियल सेल्फ अंतर में जितना सारे अच्छा चीज आया है कुछ ना कुछ तो किए हो उसमें तो थोड़ा बहुत अच्छा कुछ चीज आ आ गया है तो सारे खत्म हो जाए क्या क्या खत्म हो जाएगा सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर हे क्षमा समो दमो भगश्चेती यत जाति संशयम सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिर्शो जसो खमा दमो भगश्चेति यत जाति संशय संक्षम मैंने संपूर्ण रूप में ना सही जाएगा जब ये सब संग हो जाएगा तुम्हारा असत्संग हो जाएगा स्त्री संग हो जाएगा विषय संग हो जाएगा तो तमाम तुम्हारा जो कुछ संपत्ति तो अंदर में है संपत्ति बैंक बैंक में है क्या संपत्ति बैंक में है लॉकर में थोड़ा सोल्ड गोल्ड रखे हो और बैंक में ढके रखे ये संपत्ति है संपत्ति तो गुरु वैसे जो ये अंदर में है ये संपत्ति लेके जाओगे हाथ पसारे जाओगे है मुट्ठी बांध के आए जग में हाथ पसारे जाओगे और क्या लेकर थे आया जग में तो क्या लेकर जाओगे ये तो बोलने का समय है बट देर इज नो रियलाइजेशन डायरेक्ट रियलाइजेशन जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति ना आए तो, तो साधु ही नहीं है वो साधु ही नहीं है जिसका प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं आया है हर वक्त अनुभव करता है वो अनुभव को प्रवचन के द्वारा आपका अंदर में छोड़े तो आपका भी कलदान बिना अनुभव जो नाटक वाजी होता है भागवत कथा वो संपूर्ण अनंत काल न रख जाएगा भागवत तो शास्त्र में लिखा हुआ है भागवत को व्यसन बना लिया इसको भी पैसा रोजगार होगा सब नाचना बस पूरा व्यसन उसमें सबसे खतरनाक चीज है उससे तो अच्छा भजन करो नहीं ठीक है कभी भी हो जाएगा भजन ये जन्म नहीं ही किस जन्म में तो सप्तम शोचम दया मौनम बुद्धि हृष्ह यशो क्षमा समो दमो जत संज्ञा जाति संस जानते हो जिसका ऊपर पूरा टीका हुआ है पूरा दुनिया सत्य चला जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा झूठा में आपका आपका बुनियाद अगर झूठा में है झूठा बुनियाद है तो कैसे आगे चलोगे कुछ नहीं होगा सौचम सौचम दो किस्म का होता है ये बार बार नहा के आपका कापर का पुरस्कार करोगे ये सोचो नहीं होगा सोचो अंतर सोचो और बहिर् सोचो बहिर् सोचो आपका शुद्ध रहना है स्नान आदि बंधन आदि करके और रास्ते में जाते जाते किसी ऐसा दर्शन हो गया कुछ हुआ तो मानस में भगवान का गुरुजी का चरण दर्शन कर सकती हो या तक कि सूर्य जी का ओर एक दफ़े देख लो दोपहर का टाइम है तो सूर्य जी का ओर एक दफ़े देखो तो शुद्ध हो जाता है तो रौद्रोस्नान है धूलिस्नान है वायु स्नान है दिव्यो स्नान है, है, है मंत्र स्नान है कितना किस्म का स्नान आप जानते हो सिंधु है नदी में स्नान आए तो है कितना किस्म का स्नान है बहुत किस्म का स्नान है बहुत किस्म का स्नान है लेकिन सबसे अच्छा स्नान है जो सरेत सरे तो पुंडरिकाक्षम स्वंतरम सूचि पुंडरीकाक्षो भगवान का शरण स्थिति आपका आपका हृदय में बने रहे तो आपको कोई असूचि बना ही सकता आपको असूचि कैसे बनाए भगवान के चरण को मतलब चिंता करते हो आपको बना है कैसे करेगा असूचि नहीं हो ही नहीं सकता असूचि तो तब होता है जिस समय आप भगवान को विसर जाते हो याद नहीं रहता तब दुनिया का जो अपवित्र भाव है आपको घेर लेते हैं इसमें आपका सारे अमंगल हो जाएगा सोचो दया जानते हो एक कमनीय अभाव है अंदर में दूसरे का दुख देके उसको निवारण करने का जो भाव है ये दया होना चाहिए दया नहीं हो तो संसार कैसे चले और मौनम दुनिया का बातें बोलना शुरू कर दोगे भगवान का तो चिंतन नहीं करोगे भगवान भगवान का कथा बोलना ही मौनम भगवान का कथा बोलना उसका माने वास्तव अर्थ है मौन धारण करना जो मौन धारण करते हैं हमारा संत समाज में वो भगवान का कथा ही बोलेगा भगवान का लिखेगा भगवान का कथा भगवान का सारे ग्रंथ पाठ करेगा बस बाकी दुनिया का बात नहीं बोलेगा और संबंधित कुछ बात है तो इसमें नुकसान हो सकता है थोड़ा लिख के दो एक लिखना भी माना है लिखने में भाव आ जाता है फिर भी भगवान का सेवा में कुछ विशेष है उसमें नुकसान हो सकता है उसमें एक लाइन लिख के बोल सकते हो यह भी समय का खराब होगा अब देखो तेशाम अशांतेशु मूड़ेशु खंडितात्मो सुअसाधु सु संयम न कुरियात स्वच्छेश क्रीड़ा मिगेशु चेषा बचंतेषु अशातेषु मूड़ेशु खंडितात्मसु असाधुषु संयम न कुरियात स्वच्छेशु यशित क्रीड़ा यशित चीड़ा जो जो यशित संग करता है और जो यशित संग करने वाले का संग ध्यान से सुनना इसको जोशित संग जो करते हैं और जोशीष संग करने वाले का साथ जो संगम दोस्ती करता है गोरियामठ गोरियामठ का फंडामेंटल जो चीज है भजन में ये मुखस्त करके कर रखना जिंदगी में भूलना नहीं वो क्या है लिख लो उसको वो क्या है असत्संग तय गई वैष्णवाचार पूरा वैष्णव समाज का एक फंडामेंटल पॉइंट है इसको समझ में आ जाए भारत दुनिया का सारे समाधान हो जाए क्या बोला असत्संग तैग ए वैष्णव आचार वैष्णव का आचरण है पल पल में वो असत्संग तैग करके चलता है उसको असत्संग स्पर्श नहीं करता ये अगर नहीं रहे तो वो कभी भी वैष्णव भी नहीं बनेगा असत्संग में अगर कष्ट नहीं होता है उसको छुटकारा पाने के लिए कोई इच्छा नहीं है अच्छा तो इधर जोशी संघों का थोड़ा व्याख्या कर दे कोई सोचे कि जोशीष संघ मतलब स्त्री लोगों का संघ तो आपने स्त्री लोगों को गाली दिया हम तो हम तो नहीं दिया भगवत में है भले वहां लिखा है जोशीष क्रीड़ा मिगेश जोशीष संघ मतलब स्त्रियों का संघ करना ये सोचता है आदमी लेकिन गौड़िया दर्शन में यह विचार नहीं है जोशीष संघ मतलब क्या है जोशा मतलब जिसको आप भोगने का समान माने हो मैंने स्त्री लोगों का तरफ से पुरुष लोग भी जोशी, समझा मेरा बात स्त्रियों का स्त्री शोरी पकड़ के बैठे इसका दर्शन के द्वारा पुरुष में जो भाव होता है ये भी जोषित संघ नहीं तो एक, एक किस्म का दर्शन हो जाए स्त्रियों का तरफ से अगर पुरुषों के ऊपर भोग का, का दृष्टि आ जाए तो वो भी जोषित संघ है तो ऐसा करके जे भी तमाम दुनिया का जिसका भोग का समान है उसमें भोग का बुद्धि आपका आ जाए वो जस हो जाए तेरे चैतन्य मा आपको बार बार बताए विषोर अन्न खाई ले मोलिन हो मोन विषोईर अन्न खाई ले मोलिन हो मोन आर मोलिन मोने तेना किस्ने स्वरण जब माधुकुरी नहीं खाओगे इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी माधुकुरी देन यू कैन नॉट Maintain your भजन properly. It's not possible. You must remember what ब्रेज you are taking. Very careful and do भजन भजन ऐसा करना चाहिए कि जैसे हमको समझ में आए हम कैसे कैसे हम प्रसाद तो भोग लगा रहा है प्रसाद को प्रसाद तो हमारा विश्वास है लेकिन प्रसाद भी वहां मैं दो तू किसी आदमी अन्याय का पैसा से भोग लगाया भगवान तुम्हारा ठेका नहीं लिया कि तुम उधर दे दोगे भगवान खा ले तुम्हारा नौकर नहीं है समझा मेरा बात भगवान का सामने दर दिया भगवान खा लिया कितना कंडीशन होने से भगवान खाता हुआ बोला चैतन्यवापो नीला नीलाचल में लीला जो लक्ष्य नाम लेता है लक्षपति लक्ष उसका हाथ में मैं खाता हूँ रस्सी करने वाले भी ऐसा होना चाहिए रसोई करने वाले भोग लगाने वाले सारे हरी कथा बोल रहे सारे शुद्ध इस ये को जो लीकेज है इसको मेकअप करो देखो बा कैसे चलाता है तुम देखना चाहते हो आप देखो हम दिखा दिया भी है मठ में लेकिन वो लोग फिर भी समझे नहीं हम प्रमाण करके दिखा दिया ये देखो तुम ये ये मार्ग में चलो तो हम दिखा दिया तो वो लोग गुस्सा हो गया बोले महाराज इसका इतना प्रभाव है इसको सब तो छोड़ दिया उसका कोई पावर रखा नहीं फिर भी सब इसका मात मानते ऐसा ही है तो सहन नहीं करेगा ये जो कहना है प्रभुपात का पूरा विचार आप लो देखो कहाँ से आदमी तैयार होता है लड़का सब बाहर से आए और तैयार होके साधु बनेगा जब तक ये विचार नहीं करोगे हमारा करने का कुछ नहीं है वो कथा बोल के हम चला जाएगा और नहीं बस मरो तो जो भी हैं ये जोषित भावना जो है इसका विचार ठीक से ढंग से लेना योषित मतलब स्त्रियों को गाली दोगे ये ठीक नहीं समझा मेरा बात उसके तरफ से तुम्हारा तरफ से उसका भावना उसका तरफ से इसका भावना तो ये जोषित भावना है योषित क्रीड़ा मिगे सुचो ये जो जोषित क्रीड़ा मिगो क्रीड़ा मिगो मैंने खेलने का जो मृग है हरिन है जिसको इधर से इधर छलंग लगाए इधर उधर जाए ऐसा कब करे वो तो माया में है यशित क्रिया मिगे शुभ खंडितात्मसु अशांत सुशु अशांत मतलब बेचैनी रहे दिल में अगर विषय का बेचैनी रहे तो तो अशांत तो होगा ही दिल में अगर विषय का हलचल रहे तो बेचैनी तो रहेगा ही अंतरात्मा में शांति मिल जाए तो हर वक्त किसी भी सम्मान का जरूरी नहीं हमारे हमको कुछ सम्मान का जरूरी है नहीं देने के लिए आए लेने के लिए थोड़ी आए तो डर किस बात का तो ऐसा बोले देखो माताजी जी कोपिल जी बताए देवाहुति जी को नौ तथा स्व मोह बंद अन्न हो प्रसंगत होशित संगात यथा पंसो तथा तत्संगी संगत हो न तथा स्व भव्यद बंद बंद हो प्रसंगत हो यशित संगत यथा पुंस तथा तत्संगी तो संगत हो इतना बड़ा कपिल जी ने बताया देवाहती जी को मैया को देव मैया इतना बड़ा बंधन बंधन किसी भी चीज में नहीं होगा जोषित संग में जितना तुम्हारा हथकरी लगेगा उतना बंधन किसी में विद्या का घुमंड है ठीक है विद्या का घुमंड है ये भी एक बंधन है दं दौलत है ठीक है अच्छा घराने में आविर्भाव हुआ है ठीक है इसका भी है लेकिन ये जो घमंड ये जो है आपका यशित संघों का नासा चढ़ जाए आपका दुनिया में तो ये बंधु सबसे बड़ा टाइट बंधन है इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है एक बार बैसन लग जाए यशित संघ में वो उसका हरी कथा में मोन ले कभी भी वो चंचल हो जाए जब तक निष्कपट शरणागति ना हो जाए तब तक जीवात्मा का मंगल का कोई रास्ता खोलता नहीं किसी भी हालत से खोलता नहीं इसीलिए दीखा का सारे कानून बताया जो दिखा लेगा जो दिक्खा देगा सारे रूप को पात चैतन्य महापुर आदेश सब दिखाया ये सब कारण है तो ये सब बहुत चीज है जो भी है तो गोपिन जी ने एक बात बताए देखो ये तो बता ही इतना बड़ा बंधन किसी भी न कपिल जी अंतिम में बताया देखो बलम में पश्चो माया या स्त्री मरिया जईनो माँ दुनिया में मेरा कितना ताकत है अनंत ब्रह्मांड में अनंत शक्ति मेरा विराजमान है लेकिन एक ले, लेकिन एक कमाल का शक्ति है मेरा तो कमाल का शक्ति क्या जानते हो कमाल का शक्ति है मेरा वो है जशित रूपी स्त्री रूप ये चाहे हिरण्य किसी भी कुछ भी हो इतना बड़ा सारे असुरों को पैर का नीचे कुचल देगा देखो कोपिल जी बोला कोपिल महाराज जी बोलते हैं मां मेरा इतना अनंत ब्रह्मांड में, में मेरा कितना शक्ति है अब उतना खबर लेने का दरकार नहीं एक मेरा जो है शक्ति योषित रूपी माया उसको सामने धर देना हो गया वो हिरण्य किसी को चला जाएगा है रावण का हो गया सब सत्यनाश हो जाएगा सच्चा विचार है देखो आप यह आएगा अष्टम स्कंध में देखोगे अमृत उठा सागर मंथन करने के बाद और मोहिनी रूप पकड़ लिए कौन हमारा श्याम सुंदर।, सुंदर ने मोहिनी रूप पकड़ ली और देखने के बाद ये उस हो गया चलो माला मानोगे महाराज क्या बताए कुछ बातें नहीं बोल सके महाराज जी तो उसका तो स्त्री आती है बाद में पहचान पड़ा है ये कौन है <laughs> आएगा प्रसंग बड़ा मजा का प्रसंग आएगा जो भी है जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है और हम अपना बात भी कह रहे हैं हमारा हम क्या शुद्ध तुलसी पता हो गया ऐसा नहीं बोल रहे हम भी कोशिश में है कि माया करने का आप लोग आशीर्वाद करो हमारा माया स्पर्श ना करे ऐसा ही प्रार्थना है और उसके बाद गोपिल महाराज मैया का सामने बहुत जीवात्मा का जो कष्ट है इसका बारे में बहुत कुछ बताएं। बोले देखो ऐसा नरक है नरक बहुत किस्म का है इसका बारे में एक एक वर्णन है सारे हम नरक का वर्णन करना शुरू कर दिए डर से भाग जाएगा डर के हमारे बोले महाराज ये कानों में ना आए इतना इतना सब नरक का वर्णन है उसमें क्या वाट काइंड ऑफ पानिशमेंट दे हम अगर बोलना शुरू करते डर हो जाएगा कपिल जी बोला महाराज वहां तो मरने के बाद वहां तो पनिशमेंट है ही है नरक में फिर इधर भी है ये जो जगत जीते जी इधर भी पनिशमेंट है इधर जीते जी पनिशमेंट है उधर जाने के बाद तो उधर है ही है अच्छा जो भी है अभी आपका सृष्टि का पुकरण चल रहा था उसमें और आपका जो कश्यप जी कश्यप जी का बात कह रहा था ना कश्यप का आदिति दीति इत्यादि सब कह रहा था आदिति का आदित्य दिथि दोनों तो हैं जो भी हैं अब बाद में जब चर्चा किए थे जो मनु जी अपना पुत्री को लेकर आए दो पुत्रों क्या नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत और पुत्री का एक का नाम हम उल्लेख किया भूल गया था आकुति प्रसूति देवाहुति, तीन कन्या है तीन कन्याओं में एक कन्या का साथ आकृति का साथ उत्री का शादी दिया और वंशों का थोड़ा वर्णन बोले लंबा चौड़ा वंश है कौन याद रखे इतना लंबा वर्णन है थोड़ा वंश भी बता दे उसमें मंगल हो जाएगा जो भी है ये जो है इसमें क्या हुआ मैंने मनु का तीन कन्या आकृति देवाहुति प्रसूति तो है ही है बता दिया मनु आकृति के साथ रुचि का रुचि नामक जो प्रजापति है उसका साथ शादी किया हस्तपदन किया उसके गर्भ में इनकी गर्भ में जो जज्ञो भगवान जो यज्ञ रूपी भगवान है वो आविर्भाव भय थे और करदम ऋषि करदम जो विवाह किए किसका साथ देवावती देवावती का साथ करदम का विवाह हुए हमने बताया था उस दिन भूल गया था दो तीन नाम बताने जो भी है कर्दम और उसी गर्भ में हमारा कोपिल जी महाराज शांख जोग प्रकृति पुरुष जो को वर्णन करने के लिए महाराज जी आए इस जगत में सब कोई को समझाने के लिए शंख जोग क्या है कैसे जाओगे इस सब दूसरा ये है एक तो है एक करदम का स्वाद करदम ऋषि का जो जितना सारे कन्ना हुआ और प्रसूति का प्रसूति का नाम हम बताया नहीं एक का साथ देखो अत्री का साथ आकुति का विवाह हुआ देवावती का साथ विवाह हुआ करदम का और जो प्रसूति है इसका साथ दक्ख प्रजापति है जो दक्ष यज्ञ हो जाएगा उसका साथ विवाह हुआ और जो भी है अभी जो वंश हम वर्णना करने जाए थोड़ा वर्णना करें तो अच्छा लगेगा ये जो आपका जो कर्दम ऋषि जिनके साथ शादी हुए उसमें हम बताए थे कई कन्ना जन्म हुए नौ कन्ना शायद हम देख लें हाँ, आठ कन्ना और उसके बाद एक लड़का कन्ना का साथ विवाह दे दिया सारे वो भी ब्रह्मा जी दामात ढूंढ के लाए और बोले एक काम करो ये सब लाए हैं ऋषि मुनि इसका साथ तुम्हारा कन्या का शादी दे दो जमात भी ब्रह्मा जी स्वयं लाए बोले इनका साथ शादी दे दो ढूंढने नहीं गया कहाँ ढूंढने जाए तो कर्दम कन्या अनुसुआ के स्वाद ओत्री विवाह किया ने विवाह का रुचि का रुचि का साथ रुचि का मनु आकुति के रुचि हस्त प्रदान किया रुचि हमने उल्टा बोल दिया रुचि रुचि का हाथ में आकुति को दिया और यहाँ जो करदम ऋषि का हाथ में दिबाह को दिए इसमें कई कन्या आविर्भाव हुए कर्दम का जो कन्या कला के साथ मरीषि का विवाह दिया इसमें कश्यप ग्रहण किया जिसका ओरस में आगे चलकर बामन देव भगवान प्रकट होगा और दत्तात्र कैसे पैदा हुआ न कर्दम का कन्या अनुस्वा के साथ ओत्री का विवाह हुआ औत्रिपुत्र लाभ के कारण शत वर्ष तक तपस्या किए अनुसुआ के स्वाद इसमें तीन भगवान प्रकट हो गए उसका प्रसंग थोड़ा आगे आएगा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और वो बोले महाराज आप तीन क्यों आए हम तो एक दफे भगवान को ही बुलाए थे एक विष्णु को ही बुलाए थे बोले महाराज आप भेद क्यों विचार करते हो तीनों में हम एक है तीन रूप पकड़ करके काम करते हैं जो भी है हमारा दर्शन आपका बेकार नहीं जाने वाला दुर्वासा जन्म हुआ शंकर भगवान का अंश में और दत्तात्र विष्णु अंश में और आपका इधर जो है दुर्भाषा का जन्मगुण का है पुलस्तो अविर्भाव हुआ या, या जो है बाकी जो है उनका नाम क्या है बोल गया वो क्या याद आ जाएगा अभी हम बता देंगे तो कर्दम ऐसे हुआ अंगिरा अंगिरा पत्नी श्रद्धा हुआ उसका पुत्र का नाम उतत्थो पुलस्त पत्नी हविरभूर पुत्र अगस्तो हैं? और पुलस्त के अपर पुत्र विश्वस्व विश्व एक पुत्र कुबेर अपर पुत्र रावण कुंभकर्ण विभीषण इतना हुआ आ क्रोतु का पास जो भर जातु को, को जो एक कन्या दिया उसमें क्रिया उसका नाम इसे बालीखिल्लो नाम का साठ हजार ऋषि का बालीखिल्लो नाम का ऋषि आविर्भाव हुए वशिष्ठ का वनिता का नाम ऊर्जा सात सात पुत्र हुआ उसका इसका सप्तर्षि चित्रकेतु सुरोच सुरुचि विरजा मित्र उल्वानो वसु वृद्धान एवं दुमन ऐसा अथर्व को एक कन्या दिया हैं चित्ती इसका गर्भ में दधीची और स्वशीरा जन्म ग्रहण किया भृगपत्नी ख्याति इसका गर्भ में धाता विधाता दो पुत्र हुआ ऐसा करके पूरा वंश को बताए अभी प्रश्न उठता है ब्रह्मा ब्रह्मा का अंशों में चंद्रमा भूल जाते हैं ब्रह्मा का अंश में चंद्रमा चंद्र और दत्ता विष्णु का अंशों में और शंकर में दुर्भाषा मुनि तीनों बता दिए अब प्रश्न उठता है तो आकुति देवावती हो गया अब प्रसूति जो है प्रसूति का जो साथ जो दख का विवाह हुआ इसमें आगे बोलते बोलते बोला वहाँ क्या हुआ उनका भी कई कन्या थी कन्या पैदा हुआ ये कन्या सोती इसका साथ शंकर भगवान का हम तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे समय खा जाएगा क्या बताए बोलो सारे वंशों का हमारा चार्ट है इसमें लेकिन बोल नहीं ले जाए तो समय चला जाएगा और हमारा शंकर जी का साथ जो कन्या का स्वादी हुआ दखों का माइंड इड जो आकुति और दिबाह प्रसूति प्रसूति प्रसूति का साथ तो दक्ष का विवाह हुआ उसमें आगे चल के उनका भी बहुत सारे कन्या आदि हुआ वो छोड़ दो सब बात और बाकी जो कन्या का विशेष है वो स्वती देवी स्वती देवी को किसका हाथ में दिया शंकर भगवान का और शंकर भगवान का पास दिया और इधर प्रश्न किया जे अच्छा उसका भंश में खानदान में कौन कौन पैदा हुआ बोले यही तो मुश्किल का बात है किसी ने पैदा नहीं हुआ और देवी बहुत जल्दी अपना शरीर को समाप्त कर दिए जला के हैं ऐसा कैसे हुआ बोले यही तो घटना भले महाराज वो घटना को बताओ कैसे क्या हुआ था जमात और ससुर में ऐसा लड़ाई हो गया और ये तो महाराज ये तो साधारण कथा नहीं है तो कैसे क्योंकि शंकर भगवान किसी का साथ लड़ाई नहीं करते वह तो परमाशु है वैष्णवा यथा शंभु भागवतम शास्त्र में निम्नगा य गंगा देवाच्युत वैष्णवा यहां पुराणादम भागवत निम्नगा य गंगा देवा अच्युत यथा और वैष्णवा यहा शंभु आ पुराणा तुईद भागवत बस प्रश्न ही ऐसा माफिक जो बड़ा वैष्णव है परमंगस है हर वक्त पंचमुख लेकर ऐसे कीर्तन करता है ठाकुर जी का नाम जहार आनंदे शंकर वसन ना जाने ये सब कीर्तन तो करो ना ये <laughs> सब करना चाहिए हर वक्त कीर्तन करो क्या चिंता है और यहाँ बिदुर जी बताए बिदुर जी को मैत्री जी बता रहे हैं महाराज ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है दिव्य दुर्वाच हो द्वितय भवेश लता श्रेष्ठे दक्षो दुहितिव विदेशम विद्वेशम कस्माद कस्मात सतिम विदेश कैसे हुआ और अपना इतना प्यारा बेटी है इसको भी ऐसा व्यवहार किया इसका साथ जैसे विदेश हो गया दामाद का साथ हो तो बेटी तो अपना ही है तो विदेश करने का पहले सोचना चाहिए बेटी बेटिया रानी भी आएगी कैसी कस्तम चराचर गुरुम निर्वर निर्वैर शांत विग्रह आत्म कथम दिष्टि जगत कस्तम चरा गुरुम निर्वहरम शांत विग्रह कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम जिसका अंदर में विषय बोल के कोई चीज है ही नहीं विषय बोल के है तो एक विषय है वो कृष्ण नामक विषय है और कोई विषय नहीं इससे शांत कस्तम किस्तीय चराचर गुरु अनंत जगत में शंकर को सब कोई गुरु बोलेगा बोलेगा नहीं सदा से गुरु शंकर को सब कोई गुरु बोलेगा हम भी गुरु मानते हैं सब कोई गुरु मानेगा जो शंकर को घृणा करे उसका सत्यनाश हो जाएगा देखो हम जितना पुराण है जितना उपनिषद है सारे जगह कहा नहीं उपपुराण पुराण और जितना सारे महाराज क्या कहे भागवत सब जगह विचार करके देखो हर जगह आएगा पल पल में आएगा शिव वाचो शंकर वाचो शंकर वाचो शंकर ये मंत्र कुछ ने बोता शंकर वाच ये मंत्र कृष्ण बोलता शंकर वाचो सब शंकर वाच चौरा चौर का गुरु है वो इसको घिना करके तुम भगवान के पास जाओगे कैसे उसको मनाओ इसने मेरा गुरुजी बहुत प्यार करते थे शंकर को बहुत बहुत यहां तक कि गुरु का ऊपर चर्चा भी करते इनका क्या कृष्ण भजन करना चाहिए वो तो कृष्ण भजन तो करते वो शिव जी को ज्यादा प्यार करता है बोलो इतना बड़ा महापुरुष का ऊपर भी बिछा छू फेंक देते तो हम तो छोटा मोटा आदमी हमारे ऊपर तो करेगा ही यहाँ तक कि महाराज जी सदाशिव का चरणमी तो लेके पीते थे माथा में देते और महाराज माना है शास्त्र में महाराज नहीं जानते हैं महाराज नहीं जानते तू जानता है क्या बोलोगे सो क्या आदमी सब कहाँ से आया बोलो तो सदाशिव के चरण में तो नहीं चाहिए सदाशिव का चरण सदाश विष्णु तत्व शिव का जो अभिजब लगा उसमें ये भृगु मुनि का अभिजब लगा जो शंकर का व्रत करे तो उसका कुछ नहीं होगा तो ये तो ये तो शिव का लिए यहाँ का सदाशिव का एक ही तत्व है देखने में दो प्रकाशित है जैसे जोगमाया और महामाया एक ही है एक का ऐसा प्रकाश करता है ऐसा जो भी है तो ये ये जो है ये कहानी बताना शुरू कर दिए मत्रो मुनि बताए ये देखो पूरा विश्वस्रयम सत्रेय समेतहा परमरषयो हो तथा अमर गणहा सर्वेशानुगा मुनयो अग्नयो हो भले बहुत पूर्व में एक यज्ञ हुआ था विश्वस्रयम सत्रेतहा परमर सयो सारे ऋषि मुरी देवता अग्नि सब अमर सब आ गए हैं और आखे उधर बैठे थे इतने में हमारा शंकर जी भी बैठे थे ब्रह्मा थे शंकर थे सब और उस टाइम में दक्ष जी कहाँ से काम पटाकर फिर जल्दी आए आने के बाद दक्ष तो प्रजापति हैं क्योंकि जितना सारे प्रजापति हैं प्रजा का अध्यक्ष को प्रिंसिपल बना दिया किसको दक्ष जी को दखोज को प्रिंसिपल बना दिया जितना सारे प्रजापति है उसका प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल होने से अभिमान तो जरूर आएगा वो तो प्रिंसिपल है है प्रधान है प्रिंसिपल तो उसका अभिमान आया बड़ा भारी अभिमान आया जब इंद्रो को बोला इंद्र इस दिन बोला था इंद्र का इतना औसत जो आ गया वो गुरु आ रहा है तो उठ के खड़ा नहीं हुआ तो बृहस्पति गया ऐसा ही होता है हमारा धंदौलत आए तो बड़ा अभिमान आ जाता ऐसे तो हम सोचते काम ठीक है कहाँ बोले क्या बोले कोई विचार है कोई चिंता नहीं है कोई पोजीशन नहीं चाहिए हमको तो ऐसा करते करते जब दक्ष जी महाराज पहुंचे तो उस टाइम में सारे जितना सारे ऋषि मुनि सब खड़ा हो कि खड़ा हो गए प्रिंसिपल आए तो खड़ा तो जरूर होंगे लेकिन ब्रह्मा जी और संगत तो खड़ा नहीं हो खड़ा नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी का बारे में कुछ नहीं बोला ब्रह्मा जी बुजुर्ग है तो मेरा है यह क्यों नहीं खाया हुआ हैं क्या विचार है ब्रह्माजी को कुछ नहीं बोला लेकिन संकर तो मेरा है जैसे देखो रक्त मांस का जो बुद्धि है बहुत आदमी हमको प्रवचन में बोलने सुनते हैं हमको दुख में एकदम मरना चाहता है भले भक्ति ठाकुर का लड़का है पहुपा कहा से सब विचार बोलते हैं तो है तो विचार लेकिन ये कभी भी प्रभुपाद जी अपना भक्ति मेनो ठाकुर का अपना पिता नहीं समझा कभी भी ये कहां से बोलते पूरा भरपूर समाज में और हम अकेला कुत्ता का मा भी कहा जाए सिद्धांत बताने अकेला हूं कहा जाए जाके चिल्ला चिल्ला कर बोले ये सब सिद्धांत चिंता मत करना चंडीगढ़ में भी हुआ भदवा में भक्तिमेन ठाकुर का अभी अव बोले भक्ति मेन ठाकुर का भक्ति मेहनत ठाकुर प्रभुपाद के प्रभुपाद जी का पिता है हम तो हम तुरंत जब सिद्धांतों बताया बोले ये सब विचार तो कभी रक्त मांसों का विचार प्रभुपात जी घिना करते थे कभी भी ये विचार नहीं करते थे प्रभुपात भक्तवीन ठाकुर को गुरु मानते थे ये गुरु कभी भी एक जगह दिखाओ हम एहसान मानेंगे जब प्रभुपात जी ने बताया मेरा पिताजी है भक्तिवीन ठाकुर एक जगह दिखाओ वन सिंगल प्लेस यू कैन सी अब अंतिम दिन में जब हम जाएंगे तो उस दिन रात को कथा बोलेंगे कि सबा सुबह में दो तीन घंटा उसमें बताएंगे शिला भक्ति वाल तिथि गुस्सि महाराज का कहा रिटीन है आप दिखाओ या भारवाल कोई रिकॉर्डिंग है उन्होंने बोला ऐसा परमांशु व्यक्ति ऐसा भी होता है उल्टा होता है कुछ नहीं बताते नियम है जैसे बामन गुस्सा महाराज को उनका बहुत गुरु केशव गुस्सा महाराज का जो शिष्य है बाबन गुस्सा देवानंदो गुरु में राज चाचो बहुत उनका गुरु भाई आकर बोलते थे महाराज देखो ऐसा ऐसा करता है थोड़ा आप शासन कर दो तो महाराज जी बोलते देखो हमको गुरु का आसन में बैठा दिया हमको हम अगर बोलने जाए तो मानेगा नहीं तो उसका अपराध हो जाएगा इससे अच्छा हम बोलेंगे नहीं आप शासन कर दो ऐसा बोलते थे तो हमको एक जगह दिखाओ हम हम एक जगह दिखाओ जब महाराज जी रिटिन या भारवाली बोला ये सब ये जो है जो ये एक जगह दिखाओ कीर्तन का बारे जिसमें संदेह आया ये चलते आया तो लेकिन ये पुजारी बैठा है पुजारी बोलते हैं हमने जिंदगी में गुरुजी जब था उनका गुरुजी माधव माधु गुरु मादु पर, मादु से है। कभी भी एक कीर्तन कभी नहीं होते थे वो जो छोटा कीर्तन बोला नमो नमो तुलसी जो है वो होते थे अब कैसे कैसे आ गया महाराज जी माना करे तो दुखी हो जाएगा आनंद है ठीक है करने दो करता तो है कुछ तो इसमें तो उल्टा कुछ चिंता करना उचित नहीं जो भी है प्रसंग आया तो कह दिया बुरा मत मानना तो इधर जो है क्या बता दो ये जो शंकर जी हैं ये तो चराचर गुरु है और दक्ष प्रजापति दक्ष मतलब दख् का इंग्रेजी होता है एफिशिएंट दक्ष ये ये काम में वो दक्ष है एफिशिएंट है तो ये जो दक्ष जो है जो ये किसी काम में एफिशिएंट है ये कर्मकांडी में एफिशिएंट है ध्यान से सुनना है सब सिद्धांतों को कर्मकांड में एफिशियंसी है जिसका कर्मकांड में एफिशियंसी है ओ भाले क्या भक्ति राजों का बीच समझेगा ये कभी हो सकता है ये कभी नहीं हो सकता इससे शंकर क्या है ये तो मेरा जामात है मेरे को दंडवत नहीं किया खड़ा उठ के खड़ा उठ के सम्मान नहीं दिखाया अरे महाराज ये जगत गुरु है ये चराचर चर का गुरु है का गाली दे रहा है ये देखो ये कोई कभी सदाचार नहीं सिक्खा किया है? हम आया तो सन, हम देखो ये हिंसा करके नहीं बताते आप सब ऋषि मुनि है देखो विचार करके खड़ा तक नहीं हुआ दंडोवत भी नहीं किया है हमारा जमात लगता है लड़का जैसा तो शंकर भगवान कुछ नहीं है मिचू करके बैठे हुए हैं वो गाली दे रहे जो मुंह में आ रहा है वो बोल ले ये ब्रह्मा जी है ये ब्रह्मा जी का कहने से हमारा जो इतना बेटिया रानी इतना सुंदरी इनको ये मरकट बंदर जैसा आंखें हैं इसका हाथ में देना पड़ा ऐसा खाली दिया मरकट लोचना महाराज जो अपमान करता है गुरु वैष्णव को उसका जवान पे कुछ भी रोकता नहीं सब हो जाता कुछ भी कह देगा नतीजा जो कुछ भी हो तो बोला बंदर जैसा इसका आंखें हैं इसको देना पड़ा कमल नहीं हमारा ये खन्ना को यह ब्रह्मा जी को ब्रह्मा तो जी हमको बोला इसको दे दो हम दे दिया अब देखो इसका कोई विचार नहीं है आचार नहीं है संसार में रहते हैं और चारों ओर धूली और महिला ये कोई पवित्रता नहीं है प्यूरिटी ये कोई आचार विचार नहीं मैंटेन करते अरे महाराज शंकर भगवान को प्रश करके साक्षात भगवान चैतन्य महापो बोलते जब गया था ना मल्लाश्वर पर्वत दक्षिण भारत में गया वहाँ घूमने शंकर को आलिंगन करके बोलता पवित्र हो जाता हम तो संघर्ष को स्पर्श करके पवित्र हो जाए हमारा अंदर में पवित्र कहां है <coughs> आप पवित्र का व्याख्या तो अभी किया था, सोचो था। अंतर शुद्धता और बाहर शुद्धता अब बाहर में खूब हम ब्राह्मण बन के बैठे लेकिन बारो मोन बारो मोन और क्विंटल जो भी है आपका विचार बदल गया और बारह मोन बन के बैठे है अभिमान लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं होता <coughs> जो विचार में प्रतिष्ठित नहीं है वो ब्राह्मण कैसे हो सिर्फ जेनवी रहने से होगता नहीं शास्त्रों का विचार है सारे देखोगे पुराण आदि सब जगह देखोगे सब जगह कैसे किसको ब्राह्मण बोला जाए तो परम्परा खानदान का अनुसार वो दारू पीता है मांस खाता है सब कुछ करता है बोलो सब कुछ करता है भक्ति भक्ति कुछ नहीं बोल बोला हम ब्राह्मण हैं हमारा चटाजी है हम हम चक्रवर्ती हैं ऐसा विचार लेकिन शास्त्र में कई जगह ऐसा विचार नहीं है सब जगह कहाँ भी है महाभारत में तो शास्त्र में आप देखोगे ये सप्तम स्कत में, में भी आएगा विप्राद दिशर गुण जुता अरबिंद नाभ पदार बिंद विमुखात सपचम वरिष्ठम बचे विपरा विप्रो बारह गुण से जुक्त है ब्राह्मण का बारह गुण है समोदमो सौचो शौचो सरलो इत्यादि करके लेकिन ये बारह गुण रहने से भी उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा अगर भक्ति नहीं है अगर सपज भी है इसका अंदर में भक्ति है तो ये ब्राह्मण से ये जो बारह मन बोलता है उससे ऊपर है चौदह मन भी हो सकता है इसके ऊपर है इससे ऊपर वो है तो जो भी है ये विचार है जब गाली दिए तो शंकर भवन कुछ नहीं बोले वो बोलते रहे और शंकर नीचा करके चुपचाप बैठे हुए हैं अब जब बोलना ऐसा करके दखो उदार से गाली दे एकदम ऐसा घमंड करके जब सभा से निकल गए यहाँ रहने का लगा लग जाएगा नहीं है जो भी है विचार ऐसा ही है लिखा नहीं है तो जब चले गए क्यों उसको गाली दिए तो बैठे रहो तो वो ये रस्से एकदम छलंग लगा के निकल गया सभा में रहेगा नहीं कोई विचार नहीं तब यहाँ जो है हैं यहाँ जो ये तुम्हारा नंदिया है नंदिया का बहुत गुस्सा आ गया ये नंदिया का भी आविर्भाव का कहानी है कैसे आया नंदी जी नंदिया जो शंकर भगवान के पीठ में लेते हैं शंकर भगवानी कैसे कैसे इस रूप पकड़ कर आए नंदिया ये भी शास्त्र में है वो सब नहीं कहेंगे हम का गर्भ से पैदा हुए और जो भी है बाद में और जो ये जो है नंदिया बड़ा गुस्सा हो क्यों सांप दे दिया मतलब तुम ब्राह्मण लोगों का लोभी हो जाओगे सब जयगा तुमको छोड़ना पड़े कभी भी शांति नहीं होगा ऐसा करके बहुत गाली दे दिए हैं तो वो जो गाली दिए हैं तो आ, तो भृगु भी गुस्सा हो गया भूयू भी इसको गाली दे दिया है बड़े जा कहाँ से आया है कहाँ का बेटा तो जो शंकर का व्रत धारण करे सब उत्पत्तगामी हो जाएगा अरे महाराज सचपुज हो गया लेकिन वैष्णव जो है वैष्णव वैष्णव जो है वैष्णवानंद जथासम्भ उसको जो प्यार करते है वो नहीं पखंडी लोग जो शंकर को पूजा करते हैं वो अलग बुद्धि से करता है इसका सामने सदाशिव रूप कभी प्रकट नहीं होता वो तो त्रिशूलधारी ऐसा करके आ मेरा सामने <laughs> क्या चाहिए बोल दारू पी के शंकर भगवान का सदस्य गया बोले बा बोल के वो क्या किया मिट्टी का ढेला वो पानी देके गया महाराज तू पानी देके पानी देने के लिए गया गोपेश्वर के जाओ जितना शीशे का जितना सब मस्तक पे फुटा देता हरी राम राम रा। ये बंद करना चाहिए शीशे का पत्र में पानी लाया और पहुंचाना तो संभव नहीं है और पूरा माथे पे फेंक दिया तारकेश्वर में भी ऐसा होता था बड़ा बड़ा तो इतना बड़ा बड़ा कलसी जाके एकदम मतापी ओसूर है तो इससे जितना सारे असूर है बीज भागवत देखो पुराण देखो जितना सर असुर है सब शंकर को भजन करते थे और वैष्णव लोग जो पूजा करते थे वो अलग है वो सदा वो अलग विचार है उसका साथ देखो मानासु से लेकर रावण से लेकर रावण कितना बड़ा विद्वान था हमारा भगवान का विचार के द्वारा हमारा शास्त्रीय विचार में रावण विद्वान नहीं है लेकिन जगत का विचार में रावण जैसा विद्वान बहुत मुश्किल है रावण इतना बड़ा विद्वान थे कि शंकर भगवान का रोज आरती करे ना रोज आरती करे शंकर डुमरू बजाकर ऐसा ऐसा करके नित्य करके और रोज नया नया स्तोत्र रचना करेंगे वो लिख के नहीं ऐसे वो ऐसा करते करते आरती करे और स्तोत्र बोलना चले बोलना शुरू कर देगा कितना बड़ा पंडित था वो रावण का एक स्त्रोत्र आपका सामने रख दे कहा एक ब्राह्मण है उसको भी बुलाओ वो पढ़ना सकेगा क्या इतना कठिन है रावण का शंकर का स्त्रोत्र है गीता प्रेस से निकाला है इतना उसको पढ़ने जाओ तो पढ़ नहीं सकोगे इतना सब छंद है ये है तो हमारा विचार से तो वो पंडित नहीं है क्योंकि भगवान को का गीता है जो भी है लेकिन है तो पूर्व तो पार्श्व था ना जय विजय जो, जो है पूटक कर रहे जो भी है अभी जितना बानासुर से लेकर जितना सारे उसुर है सब शंकर भगवान का आराधना कर वो भी जल्दी जल्दी रिझ जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं अरे महाराज किसी ने पानी नहीं दिया वो ऊपर में था और शंकर भगवान नीचे था और वो भी चौर्दशी का दिन था वो कहाँ से शिशिर का एक बारी और तुलसी तीन पत्थरों कहाँ से गिर गया ऊपर देखा वही दिया शायद बस आशीर्वाद दे दिया ऐसा है कुछ न करो तो ऐसे ही संतुष्ट हो जाता है उसका नाम आशुतोष कुछ करो नहीं करो उसका कोई बात संतुष्ट सदा संतुष्ट लेकिन वो भगवान का इच्छा से ऐसा स्वरूप पकड़ के रखे हैं जो कभी भी गुरु वैष्णव का पीछे कुछ करो तो वो सहन नहीं करेगा बड़ा गुस्सा हो जाता है कभी कभी देखो ना कैसा है वह यहाँ दुख जग्गो में देखोगे जो भी हैं अभी सती देवी थोड़ा धैर्य धर के आगे कर ले नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा पर समय बहुत अल्प है अभी ये सती देवी तो गाली दे दिया सापा साफी हो गया उसका बाद संबंध थोड़ा फीका पर गया फीका मतलब नहीं संबंध तोड़ गया ही बोल सकते क्योंकि रिलेशन नहीं रखता संबंध नहीं रखता दखो अपना बेटी का बारे में भी कोई खबर नहीं देती ऐसा हालात हो गया अभी बृहस्पति सब बोल के एक जग्गो का आयोजन किया दखो प्रजापति अलग से वो जज्ञो प्रजापति दक्ष प्रजापति आयोजन किया उसमें सारा जाएगा निमंत्रण पत्र भैया अब जब इष्टा सो वाजपेयी नाम बृहस्पति सबम नाम हो समा समा रे वे जब आयोजन किया जगो का तो महाराज सारे जगह से लोकाना शुरू कर दिया निमंत्रित हुआ तो जाना तो पड़ेगा सब विमान आपका ये आपका माफी ऐसा विमान नहीं है पेट्रोल लगे पहले का विमान है रावण इच्छा करे तो विमान में बैठ गया चला गया अब विश्वास नहीं होगा आपको रामचंद्र जी जब उधर से पूरा लंका जय करने का बाद सारे सुग्री सबको लेके एकदम उठा विमान में पुष्प रथ अब भाई चलने लगे आप बोलेंगे महाराज क्या है इतना रथ में ऐसा जगह कहा मिला ये आपका बुद्धि छोड़ दो ये बुद्धि फेंक के आओ ये आपका बुद्धि चलेगा नहीं राम जी जा रहा है कितना सुंदर विचार है दिखाते दिखाते ये जो विमान है मंत्र विमान है हनुमान जी जो इतना छलांग लगा के यहाँ से सागर पर के गया और जितना सारे मूर्ख आदमी है हमारा इंडिया का सब तर्क हे महाराज ये सब बेकार की बात है लेकिन जर्मन का जो फिलोसॉफर है बोलते हैं हर हालत में संभव है संभव है माइटी मैन वो ऐसा है ताकतवर था इसका लिये संभव रिसर्च करता है रामायण के ऊपर और मैक्स मूलर का नाम सुने हो कैलकाटा में मैक्स मूलर भवन है मैक्स मूलर ऋग्वेद का ऊपर रिसर्च किया जितना सारे तमाम रिसर्च किए विदेशियों ने रिसर्च करने का बाद देखा महाराज इतना पुराना हमारा जितना पृथ्वी में धर्म है जितना धर्म है पृथ्वी में कितना कितना बोले ईसाई लोग बोले वो बोले क्रिश्चियन जो भी बोले सब जो अलग अलग है लेकिन जो दार्शनिक लोग है विचार कर रिसर्च करके देखा है ऋग्वेद का आगे और कोई भी रचना नहीं है ऋग्वेद का आगे कुछ नहीं है बोले ऋग्वेद सबसे प्राचीन है इसका आगे कोई डॉक्यूमेंट आज तक नहीं मिला अब बात भी सच्चा है पहले तो ऋग्वेद ही रचना किया था उसके बाद तो विभाजन किए है ना तो महाराज ये तर्क बंद करो तर्क होने से होगा नहीं तो ये हनुमान जी गया ये तो सत्य है तो यहाँ अभी देवी जी कह रही है स्वामी जी को जो स्वामीन ये देखो सब जा रहा है मेरा पिताजी का आपका ससुर का घर में बड़ा बड़ा बड़ा भारी उत्सव हो रहा है तो सब जा रहा है हम भी जाना चाहते तो शंकर भगवान ने विनम्रभाव से बोला देखो देवी वहाँ तो जहाँ विदेश है वहाँ जाना नहीं चाहिए विदेश आ, बेकार हम तो उसको विदेश नहीं करते लेकिन वो विद्देश है तुम उधर जाओगे तो शांति नहीं होगा मंगल नहीं होगा तुम अगर जाओगे मेरा बात को टाल के आप जाओगे जोर जबरस्ती उसमें मंगल का कोई कोई सिंटम हम नहीं देख रहे हैं मंगल नहीं होगा अब आपका इच्छा जब ऐसा बोला देवी का बहुत गुस्सा है और लाल लाल चौक करके कर ऐसा देखना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा कभी ऐसा देखे घर से छलंग दिन लगाए बाहर आए जैसे देवी देवीओ करते हैं सामी का संग सा। फिर अंदर गए फिर शंकर फिर छा गए बाहर गए जैसे कि एकदम लाल हो गया गुस्सा से शंकर भगवान चुप रहे बोले क्या ये तो हो ये तो होना ही है क्योंकि देवी जी राम जी का सामने सीता का रूप पकड़ करके गई थी तब शंकर भगवान जो पता चला बोला आज तो इसका अपराध हो गया लेकिन राम जी को कुछ नहीं कर पाया जब आए जब आई देवी तो दूर से सीता देवी सीता का रूप पकड़े पकड़ी थी तो राम जी कहे मैया कैसी हो बोलो कैसी कैसे तो चमक गया ये तो पहले भगवान राम है उसका साथ तुम खेला करोगी क्या अपराध हो गया और शंकर विचार करे तो ये तो मेरा प्यारा प्यारी जो हमारा बीवी है तो अपराध कर डाला जो भी मजाक में किया जो भी किया लेकिन यह बड़ा भरी अपराध हुआ इसका तो ये शरीर रहेगा नहीं इस शरीर में मेरा का, मेरा साथ और मिलन नहीं होगा तब से खटमटी चल रहा है पिता माता में तब से खटमटी चल रहा है उसका बाद आगे चलकर ये घटना है अब होना ही है होनहार का खेल है और बोले नहीं हम आई जाऊंगी जोर जबर से निकल गया तो शंकर ने नंदिया के इशारा किया जा रहा है और पीछे पीछे क्या किया नंदिया को नंदिया फिर पूरा पूरा गए जितना साजने का सिंगर करते हैं ना देवी मैया लोग सब वो सब आईना फाइना सब लेके जितना सारे बैग एंड बैगेजेस सब लेके उसको चढ़ा के देवी को बैठा दी बैठा दिया और फिर चले फिर वहाँ जाके जो कि जोग का उधर गए तो नंदिया सब वेट करे नंदिया वो मैया को पहुँचा दी और फिर मैया तो अंदर गई और जाने का बाद देखे कोई पूछे ना हमारा कुछ पूछ नहीं है पूछता नहीं है हमारा ये पूछ का ही गंडल है सब सोसाइटी में मठ में हम जाता है तो पूछता ही नहीं हमको कुछ क्या करे पूछ नहीं है हमारा जितना गंडगल है पूछ का <laughs> वो पूछा नहीं बस तो आज जो ये दख है वो तो बड़ा भारी अभिमानी है कर्मकांडी उन्होंने देवी को देखा ऐसा करके मुंह घुमा लिया देवी बोले देखिए मेरा पिताजी है मेरा सब कुछ बातें नहीं किया और योग क्षेत्रों में ऐसा करके देखा अरे महाराज योगो क्षेत्रों में शंकर भगवान हमारा स्वामी जिसको छोड़ के दुनिया में कोई नहीं चल सकता इसका कोई भाग नहीं है जोगो क्षेत्र में इसका नाम पे कोई आ, सुहा नहीं है इसका नाम पे कोई जोगो का हवन नहीं चलेगा तो देखा तो अंदर में बड़ा गुस्सा है ठीक है अंदर में चले अंदर मे गए तो आ, क्या प्रसूति मैया अब मैया का तो थोड़ा बहुत प्यार ज़्यादा होता ही है तो उस गले लगाया पूरा रोया बहुत दिन से देखे नहीं फिर अब जो दूसरा बहन है सब आई हुई है स्वामियों का साथ उनका साथ मिलन हुआ कथा हुआ फिर जाके शंकर भगवान ये जब देखे जब शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है अपमान कर रहे हैं शंकर का कोई चिन्ह नहीं है कोई बात ही नहीं करता और दखों का डर के मारे कोई स्वती के साथ बातें नहीं करता बोल जाएगा अगर हम बात करें तो वो अगर हमारा बात गुस्सा हो जाए उसे कुछ बोला नहीं तो उस समय ने क्या क्या देवी जी ने वहां खड़ा होकर कुछ बात कही बात कही पहले स्वती देवी जाने का पहले कही थी देखो गुरु का घर दोस्तों का घर ये बिना बुलाए भी जा सकता है शंकर बोल रहे जा सकता है लेकिन जहां विदेश है जहां घिना करता है वह जाने से क्या कोई तुम्हारा कोई शांति आनंद नहीं मिले आए जाओ तो जाओ तुम्हारा इच्छा हमारा जो भावना पूछे हो मेरे को तो हम मंगल का बात कह दिए अब आप, आपका मानना नहीं मानना आपका बात है और शंकर भगवान ने कहे विद्या तपोवित बोर भिद्या विद्या तपो वित्तो बपुर बयो कुलोई स्वतम गुनई शर भी असत्यमय तोरई बल विद्या तपो वित्तो बपुर स्वतम गुनई शर भी असत्यमय तोरे समझा नहीं बात को जिसका अंदर में विद्या तपबल है विद्या है वित्त है पैसा धन दौलत है बपु बो सुंदर है वयो सुंदर नवजीवन जब कुछ है वयो है सुंदर हेल्थ शास्त्र सुंदर है ऊँचा खानदान में आया था आया हुआ है ये सब जो विद जो चीज़ें हैं विद्या तपो वित्तो बपूर वयो कुलई ये सब संतो महात्मा जो साधु है जिसका भावना साधु भावना है इसके लिए मंगलदायक होता है बाकी कोई अभिमानी अंदर अभिमानी का अंदर ये सब गुणावली आ जाए तो इसका माटी में पैर नहीं डालेगा समझा मेरा बात? ये सत व्यक्तियों का लिए अच्छा काम देता है फायदा देता है लेकिन असत व्यक्ति जिसका अंदर अभिमान है इनके अवार विद्या तपो बित्तो बपो बयो, बयो कुल ये सब आ जाए अच्छा कूल ये अभिमान ऐसा हो जाता है कि बड़ा बड़ा सम्मानी आदमी को गुरु वैष्णव को अपमान करते हैं वो कौन का कहा से आया लिखा हुआ है शंकर भगवान कह रहे ये किसी भी हालत से माना नहीं तो जाने का बाद जो ऐसा हुआ देवी जी ने सुंदर कह दी एक बात देवी जी ने बोले देख देखो ये जो आपका जो विचार है ये जो देवी जी है ये दखो क, दखो ये को सामने बता दिए देखो ये तमाम दुनिया का जो गुरु है परमंस है जिसका एक भी दोस्त कोई जगत में ढूंढ नहीं सकता ढूंढने से भी मिलेगा नहीं ऐसा जो परमंश है जिसको सारे जगत दंडवत करता है इसको आपने अपमान किया दोषानो परेशानी गुणेशु साधव गृहंती केचित न भवादादिज गुणश फलगुण करी बहुली करीष्णवो महतमस्तेशु अविद्व भवान अघम नाश्चर्य जदसद सु सर्वता महद विनिंदा कुनपात्मबादी सु आपका मापे के शरीर और खानदान ये हम हमारा शरीर हम ये विचार करने वाले जो हैं ये क्या करें ये तमाम दोषों का खजाना निकाल दे शंकर के अंदर में कोई दोष नहीं है दुनिया में तीन किस्म का आदमी मिलता है एक क्या है दोष को दोष बोलता है गुण को गुण बोलता है दोष को दोष बोलता है ये दोष किया है ये गुण किया ठीक है और किसी आदमी है जो गुण जो है उसको नहीं देखे सिर्फ दोष देखेगा गुनावली इतना है वो नहीं देखेगा गुनावली नहीं देखे दोष देखेगा है और ऐसा ऐसा परमांश है कि गुण देखेगा दोष नहीं देखेगा तीनों किस्म का है गुण देखेगा दोस्त नहीं, देखे। नहीं देखेगा एक है दोस्त देखेगा गुण नहीं देखेगा एक है दोस्त को दोस्त बोले गुण के गुण बोले ये तीनों किस्म का आदमी जगत में इसमें जो परमंशु व्यक्ति हैं ये किसी का अंदर में कभी दोस्त नहीं निकालते वो जानते भक्त जीप कर दिया तो ठीक है फिर सामने आया तो कृपा कर दिए इसका कोई अभिमान नहीं रहता और एक बात बता दी देवी जी शरीर छोड़ने का पहले बताए कि देखो तुम्हारा जो शरीर है यह शरीर तुम्हारा दिया हुआ है शंकर हमारा स्वामी जी जब हमारे साथ मजा करते है दक्षायणी ये ऐसा करके मजा करते हैं हमारे साथ तो ये जो मजा करते हैं मजा को ही मिटा दे हम तुम्हारा परिचय देने वाला जो शरीर है इसको नहीं रखेंगे हम ऐसा करके शरीर को मिटा देंगे हम ऐसा बोल के क्या की भले अपना घूंगठ को ऐसा तक ऐसा तक टहना योगासन में बैठ गया बैठ के एकदम अपना अंदर में जो अग्नि है सबको के अंदर में अग्नि है सब अग्नि को इकट्ठा किया ये नाभि देश से धीरे धीरे चरा कर आज्ञा चक्रा इधर आया आके एकदम ऊपर ब्रह्मतालु यहाँ से अग्नि प्रज्जवलित हो गया जो जुग्गाग्नि और स्वामी शंकर का चरण का ध्यान किया एक एकांत रूप से और जब आग जल गया हहाकर मच गया ऐ महाराज क्या हुआ देखो ऐ इतना सुंदर बेटी बेटिया रानी है का इतना अभिमान है इतना देखो अपना बेटी का प्यार नहीं पूरा जल के मर गया हाय हाय रे क्या हुआ रे सारे ओर से देवता लो ऋषि हाहाकार मच गया अब क्या करे देवी जी छोड़ दी शरीर इसके बाद नंदिया आदि सब खबर दे दिया शंकर भगवान को नारद जी भी है तो खबर देने वाले तो है ही है हर वक्त जल्दी से न्यूज़ पहुंच जाए शंकर भगवान जब सुने हैं जे उसका तो अपना अपमान का कोई भाव नहीं था देवी चली गई है वो तो, तो, तो बहाना था ही जाना तो था और फिर शंकर भगवान का क्रोध देखे तो एकदम बनता है देखने अरे बाप अपना जटा को ऐसा करके उखाड़ा जमीन में एकदम फेंक दिया पर वीरभद्र बोल के ए ऐसा ऐसा करके आ उठा एकदम ऐसा है जैसे आकाश मान को स्पर्श करे और करके बोले स्वामी बताओ क्या सेवा है करना बोले सेवा है ये जाओ हमारा आशीर्वाद से तुम्हारा शक्ति का कोई अभाव नहीं होगा वो तो दख्खो का जो योग्य है ये तो अहंकार है ये तो योग्य नहीं है योग्य होते तो हम कुछ नहीं बोलते योग्य में विनम्रभाव रहते तो अभिमान है ये तो योग्य नहीं है इसको जाके एकदम नाश कर दो और उन्होंने क्या क्या शंकर भगवान को परिक्रमा किया चार बार परिक्रमा करके एकदम जितना सारे भूत पिसा हा हू हा हु करते करते मचा कर सब पहुंचे और दूर से जितना सारे यज्ञ ने बैठे भृगु आदि बोले महाराज अभी तो कोई झर नहीं है झंझा नहीं है कहां से काला काला दिखता है बोले हो सकता बारिश आ रहा है बोले अच्छा बारिश आ रहा है देखो फिर जब नजदीक आए तो महाराज बारिश ही है धुलाई का बारिश ऐसा बारिश है तो उसके एकदम एकदम पागल बना दिया सारे दौड़ लगाया यहां वहा एकदम कहा जाए बच्चे बच के भीगू का दाढ़ी जो है इसको उखाड़ दिया है और इसका तो दांत पटक दिया किसी को पटक दिया का एकदम गला उखाड़ कर अग्नि में फेंक दिया और जितना सारे जोगों का जगह उसको तोड़ फोड़ कर भूत प्रेत गया महाराज किसी ने पेशाब कर दिया जोगों का उधर तो है ही है क्या करे लिखा हुआ है पेशाब कर दिया सारे तमाम हल्ला मच गया और भिगु ने क्या किया जग्गो का दक्षिण अग्नि में सोहा बोल के किया रिभु नामक जितना सारे देवता का जो सेना है वो अग्नि से प्रकोट गया उसका साथ बड़ा भारी लड़ाई हुआ कौन किस कहाँ जाए ऐसा करके जग गो एकदम खत्म हो गया दुखों का मुंडो तो गया आगे में बस अब खत्म हो गया जग गो बहुत सारे घटनाएं हम बोलना नहीं चाहते अब ये जो शंकर भगवान क्या करे अभी जब हो गया था उसका बाद एकदम जैसे एकदम शांत तो होकर बैठा हुआ जैसे इतना बड़ा झंझा साइक्लोन होने का बाद जब वातावरण शांत हो जाता है कैसे देखे हो ना बचपन से हम लोग देखे हैं क्योंकि बंगाल में अस्तु आज आजकल आज दिखाई नहीं पड़ता बचपन में कितना सारे देखे साइक्लोन आदि कितना सारे देखे अरे बापे और होने का बाद वातावरण शांत हो जाता है ऐसा मैं भी शंकर भवन बैठे हुए हैं शांत एकदम जैसे कुछ जैसे एकदम पूरा प्रकृति को एकदम खबर नहीं है कौन है नहीं है उसके बाद सारे ब्रह्मा आदि सारे गे गया देवता लोग कैलाश में जाके भगवान के चरण में प्रार्थना किया इसका शंकर भगवान के चरण में देखो आप तो कृपा माए हो आपका कृपा का तो कोई अभाव नहीं है जो कुछ विवाह है तो क्षमा कर दो जो हुआ तो हुआ, तो हुआ। अब इसको क्षमा करके यज्ञ को पुनरा पुतः प्रतिष्ठा कर दो क्योंकि यज्ञ खत्म हो जाए तो अमंगलदायक होता है तो शंकर भगवान इतना देर तक कुछ नहीं बोला जब बार बार ऐसा बोल रहा है तो शंकर भगवान हंस पड़ा बोले क्या कह रहे हो ये सब ये दुखों दुखो का ये सब लोगों का हम दोष देखेंगे क्या हम दोष देखे नहीं इसका दोष हम सोच हम तो सोचता ही भी नहीं इसका बारे दोष का बारे में लेकिन ये अगर नहीं करे तो मर्यादा उल्लंघन हो जाए समझा मेरा बात मर्यादा का स्थापना करना है इसलिए करना पड़ा नहीं तो हम क्या करें और बहुत सारे कहानी हैं हम कहेंगे तो उसको लेके कर क्या किया शंकर भगवान ने शंकर भगवान को लेके सारे गया और भगवान शंकर ने आशीर्वाद किया ठीक है दखो का तो गया गर्दन उसको छाग का मुंड लगा दो जी जाएगा वो उठेगा और याद नहीं रहेगा तो मर गया था और भिगु का दाढ़ी गया उसका छागल का दाढ़ी हो जाए ऐसा करके सब भोगों का ये दांत सब उखाड़ के फेंक दिया था सारे वो सब फेंक दिया सब वो पीस पी, पीठा खाएगा जिसका आँखें उखाड़ गया बोलो इसका आंखों से वो देखेगा ऐसा करके सारे आशीर्वाद करके जगो सब ठीक कर दिया और जगो पूरा हो गया जगो पूरा होने का बाद एक तो सीखा रह गया कि महान पुरुषों का चरण में कभी अपराध नहीं करना अब एक समाधान होना चाहिए कि दख्खों का जो अपमान है इसके द्वारा स्वतीदेवी तो आँख के द्वारा अपना शरीर को जला दी थी अब प्रश्न होता है जो प्रसंग आता है जो देवी को कांध में लेकर शंकर भगवान दौड़ रहे हैं जो एकावन पीठ हो गया वो कैसे हुआ ये तो प्रश्न नहीं किया आपने किया हमने बोल दिया आपने मान लिया जला तो था ही लेकिन ये शरीर कहां से मिला जब जला दिया ये एक बात होता है ठाकुर जी का इच्छा से जब शंकर भगवान ने पागल हो गया ऐसा वो देखे तो कुछ है नहीं तो इसको है तो उसको संभालना मुश्किल है तो देवी तो आग के द्वारा जल गया ठाकुर जी के इसका से इसका शरीर को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया शरीर आग है वो शरीर को लेके ऐसा करके वो दौड़ रहा है अब दौड़ जब रहा है भगवान ने सोचा उसका पीछे पीछे सुदर्शन चक्र को जाकर वो एक एक करके अंगों को व्यवच्छित किया काटना शुरू कर दिया जब तक ये शरीर रहेगा वो तब तक तो शांत नहीं होगा ऐसा करके सारे एकानवे पीठ में देवी का एकावन अंश जो हैं सारे आपको मिलेगा करके वह उसके बाद शंकर भगवान ने चलना शुरू कर दिया इक्यावन पीठ में देवी को लेके तमाम तीर्थ कराया भारत के हिमालय इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया एकदम पागल का माफिक और ठाकुर जी क्या कहा सुदर्शन चक्र देखे उसका पूरा छिन्न भिन्न करके ये भी ठाकुर जी का लीला है देवी शरीर छोड़ी है तो ये तो इसका अंग अगर है को देवी का पीठ बन जाए आदमियों का मंगल हो तो इसका बाद ये शरीर छोड़ के ये आप फिर हिमालय का जो पुत्री बनकर फिर पैदा हुई पार्वती फिर पार्वती जो सर लेके आई थी उसमें भी शंकर भगवान का आराधना चढ़ वो कुछ नहीं की और अंतिम में शंकर भगवान को फिर से शादी की तो ये शरीर छोड़ दिए नया शरीर पकड़ लिए हमको बोलना बहुत कुछ है लेकिन कुछ बोल नहीं सका इससे दुख है हमारा और बांछा कल्पतुर्वश्य के बासी व्यवश्य पतिता नंग पावन भ्यो वैष्णवी भ्यो नमो नमः बोलने का इच्छा बहुत होता है लेकिन क्या करें समय नहीं देते ओम नमो भगवते तस्मी यतो तो एक पुरुषाया आदि भीजा परेशाया भी ऐसा करके गजेंद्र जी भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया गजेंद्र की पुरुष पोषण आएगा खूब जल्दी वहाँ बहुत मजा आएगा एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म जो सिद्धांत तो है इसको बताने का इच्छा है लेकिन करे कहाँ रुचि हो तब ना सब आदमियों का आपका आप मेरे को सुन के रखना इस सिद्धांत हो आप मेरे को जैसे मंथन करोगे वैसे ही हमारा अंदर से निकालें समझा मेरा बात समझा नहीं मेरा बात समझा ना जैसे गौ माता का धार जैसे करोगे वैसे दूध निकालें आप जैसे मन आनंद लेके बैठोगे उतना ही हमारा अंदर से स्फूर्ति होगा नहीं तो होगा नहीं